गुरु पद वंदे गुरुपद भक्तबिंद समित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंद सहोदित श्रीनंद नंद राधिका चरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर के पाछा कल्पतरो पतिता नंग पावे वैष्णवभ्यो नमो नमः नमक वाचा लंगुंगिरी लंग यम वंदे परमाधव वृंदाव तुष वै पिया वैकेशवश भक्तिपदेवी देवी तय नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती वतोजयो मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा जगोर धैयम सदाभवीष्टोह तेता स्वदं शिव विरचि तम शरण्य भीतावदीपूत वंदे महापुरुषते चरण ता दुस्त सुशीत तो लक्षक्ष्यम धर्मीचसा जगगा वधा बद वंदे महापुरषते चरण यद्लवन खंदम छटा विस्फुरीत कि गप वध स्वदर्शी पूर्ण अनुरागर सारूर्ति साराधिका कदा कृपा श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु निदानंद श्री आदत गदाधर शिव सदी गौरभक्त श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद दैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे आजुलबित भुजौ कनका संकेतनिकवितर कमलायताक्ष विश्वां दिजवरुगधपालौ वंदे जगत प्रिय करू कुणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नमा गंगे तव पादपंकज सुरा सुर दिव्यूप मुक्ति दिन न सदा नम गतरंगरमणीयजटा कलापं गौरीषी तोम भाग नारायणो प्रियमंग मदापार वान्सी बुरपती भजबीशनाथम वागीष वदनी लक्ष्मी से चक्षसि यस्दयी िंग महंजे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 तमादेव पुषोपुराण तम सुपार संसार सुंद्रेतु भजामे भगवत स्वूप तमादिदेव पुषोपुराणम तमालवर्ण सुबुता अपार संसार समुद्र से तुम भजाम ही भगवतो स्वरूपम शिशिलोभक्त सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताएं तुम्हारे सारी जिंदगी अगर माया का साथ लड़ाई करते करते गुजर जाए तो उसमें क्या फायदा है तुम्हारा सारे जिन सारा जिंदगी जो है माया का साथ लड़ाई करते करते माया लड़ाई करते करते पूरा तमाम जिंदगी गुजर गया उसमें क्या फायदा हुआ असली भजन कब शुरू करोगे भजन करने के लिए आए हुए जितने ब्रह्मचरी सन्यासी या तो गृहस्थ जो भी है भजन तो भजन ही है वो तो गृहस्थी है तो भजन नहीं करे ऐसा तो बात है नहीं सबका लिए एक ही विध है सिलोपा जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा पूरा जिंदगी माया को जय करने का चक्कर में गुजर गया तो तुम असली भजन जो है कब करोगे कब संभव है सुबह में भी बताया था सबसे बड़ा चक्कर यही है माया से छुटकारा पाना बेसिक चीज है हम तो कम से कम चार पांच बार ये बात को कह चुके हैं फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता लगता है कि आप लोगों का कानों में नहीं गया तो भागवत जी का यह निर्णय है शास्त्रों का सर्वो जब भी भजन जो भी भजन करो भजन करने का पहले का पहला जो है पहला स्टेप उसमें भागवत में बोला लिखा हुआ है सर्व एव मनो निग्रह लक्षणांता जो भी भजन शुरू करो मैंने भगवत भजन भगवत भजन शुरू करो तो पहला है क्या मन को बस में लाओ गीता में भी यही है पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी ने प्रश्न किए हा भगवान जी इसका उत्तर भी दिए भगवान उत्तर दिए सुंदर अर्जुन बोल है कि मन को बस में लाला ये संभव नहीं है बिल्कुल असंभव है मन को बस में लाना असंभव है मन तो ऐसा है कि पागड़ा घूडे के माफी भागवत में सुंदर है दस मास के में जाए वहां देखो वहां सुंदर है बिजी तो ऋषि को तुरगम मतलब घोड़ा इसका व्याख्या होगा दसव स्क में तुरग मतलब घोड़ा पागला घोड़ा पागला घोड़ा का ऊपर सवार होने जाओ तो एक लात लगाएगा पहले तो झटका लगाकर फेंक दे मैदान में होता है जो खेलकूद होता है ना मैदान में वहां माउंटेन पुलिस होता है वहां हा वहां सब कंट्रोलिंग करता है एक घोड़ा क्या करता है जो जो बदमाशी करता है उसको ऐसा ऊपर उठ के ऐसा दो खोड़ देकर इधर लगा दिया बस खून निकल जाएगा मुख से ऐसा और पगला घोड़ा तो पगला घोड़ा ही है उसका ऊपर सवार होना बहुत मुश्किल और भगवान श्री कृष्ण बोले तुम ठीक ही कह रहे हो मन को बस में लाना असंभव है मना दुर्निर्ग्रहम चलम चलम मना अस्थिर यह इसको बस में रहना संभव नहीं भगवान से कितने ठीक आपने ठीक बोला लेकिन भगवान एक तो रास्ता बताया अभ्यासे नंती वैरागेण चिहते गो ऑन प्रैक्टिसिंग गो ऑन प्रैक्टिसिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का अनुगत्व में प्रैक्टिस करते चलो अनुगत्व में माइंडेड अपना मनमानी नहीं अपना मनमानी मन को बस में लाने का कोशिश करो तो हर हालत में पराजित हो जाओगे लात खाओगे कोई उपाय नहीं लेकिन सदगुरु वैष्णव का ऐसा ही महिमा सदगुरु वैष्णव का ऐसा ही महिमा गुरु का अनुगत्व में सदगुरु का अनुगत्व में करते चलो अभ्यास जो और देखोगे अभ्यासे नू कहती हम वैराग्य नैराग्य तुम्हारे हाथ में हाथ मन का जो डिटैचमेंट विषय से छुटकारा मिला नॉट ए मैटर ऑफ जो ये कोई मामूली बात नहीं ये अगर प्राप्ति हो जाए तो उसके बाद बाकी भजन संभव है पहला जोगी हो ज्ञानी हो कोई भी हो किसी भी मार्ग भजन का ऑथेंटिक मार्ग यह नहीं बोलना कि जो जो कुछ करे ऐसा नहीं जो आपका ज्ञान मार्ग है कर्मयोगी ज्ञानयोगी योगी कर्मयोगी में कर्मार्पण जो है कर्मयोगी ज्ञानयोगी ध्यानयोगी जो भी है भक्ति योगी पहले तो बस सबसे पहले मन को बस मिला अब जब तक मन पूरा कंट्रोल में ना आ जाए शास्त्रों का वाणी भी ठहरेगा नहीं दिल में शास्त्रों का जो वाणी है वो ठहरता नहीं परफेक्ट ब्रह्मचर्य जो है परफेक्ट डिटैचमेंट सिद्ध हो गया तो जो बोले वो ये एकदम मैग्नेट के मापी कैच करे ये हो नहीं पा रहा है किस लिए बल महाराज डिटैचमेंट नहीं हुआ विषय से और ब्रह्मचर्य जो अगर परफेक्ट हुआ बस अभी पावर आएगा नहीं तो मुश्किल है तो ये जो भागवत जी महापुराण का पहला श्लोक उच्चारण किया इसमें उत्तर है संसार सिंधु पार करके जाना चाहते हो कि श्रीमद भागवत जी महापुराण बोल के जो भगवान का बांगमयरु ये भागवाजी महापुराण का सुवन करो देवम पुरुषो पुराणम तमादिव तम आदि देवम पुरुषो पुराण तुम जो कृष्ण ही हो देवम पुरुषो पुराणम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजाम ही भगवतो स्वरूप ये भगवत जी महाप्राण जी स्वरूप ये कृष्ण भगवान है यही है भागवत जी का जो महिमा है वो शुरुआत किया शुरुआत में जो व्याख्या किया दो चार श्लोक इसमें एक ये जो हम अभी बता रहे हैं इसका उत्तर दिया इधर है महिमा में ये भागवत जी महापुराण छोड़कर दूसरा कोई साधन है नहीं ये सोवन कीर्तन इसको ही सुदृढ़ रूप से स्थापित किया गया था ये बात को सिद्धांत है एक परम किंचित मन शुद्ध नविद इसको छोड़कर मन को शुद्धि करने वाला जो शुद्धि करने के जो प्रोसीजियो पद्धति है इससे बढ़कर और कुछ नहीं मनोशु नन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लगे जन्म जन्म जन्म जन्म के बाद पूर्व पूर्व जन्म में अगर सुकृति भक्तिन्मुखी सुकृति अगर पूंजीभूत हुआ तभी एगव जी महापुराण शोवन करने का अवसर मिलता है सुबह में हम बता भी दिया था देवता लोक स्वर्ग से आए सब एक जुटकर और सुखदेव गोस्वामी जी के सामने बिजनेस करने के लिए आए व्यापार करने के लिए है महाराज ये हम लोग सरक से अमृत का कलश लेकर आए आपको तो आपका मकसद क्या है परीक्षित को जिल... जि... परीक्षित जिलो तो अमृत पिलाना तो है ही है तो ये हम अमृत लाए और ये अमृत पिला दो कीपा करके और जो भगवत कथाम तो जया हम लोगों को पिला दो और सुखदेव गोस्वामी जो बड़ा भारी दुखी हो गए बोले ऐसा है सीधा आके बोलते महाराज सुखदेव गोस्वामी को पिला रहे हो परीक्षित महाराज को पिला रो हम पिए हम लोग हम लोग को भी पिया ये अलग बात है ये अमृत हम लोग को पिला ये ठीक है लेकिन ये उसको पिलाओ हमको भागवत अमृत तो दे दो इसका तो विनिमय नहीं होता क सुधा क कथा लोके क काचम कौ, कौ मनिर्हान महान ब्रह्मरातो बिचार जैव ब्रह्म विचार जैवम तदा देवानुजा जहासा देवता लोगों को पोती पूरा एकदम थोड़ा मुस्कुरा के चुप हो गया एकदम जवाब नहीं दिया ऐसा करते करते अभी इधर प्रसंग आ रहा है ये भागवत जी महापुराण का महिमा है वह थोड़ी सी शब्दों में मैं जिस्ट बताने का प्रयास करूं क्योंकि विस्तृत रूप से वर्णन करने का कोई समय है नहीं ऐसा बोला हुआ है शास्त्र में भक्ति देवी का आविर्भाव द्रोविड़ देश दक्षिण भारत में हुआ हुई और भक्ति देवी वहां से अलग अलग जगह पर्यटन की है करते करते गुजरात में जाके उसका हालत खराब हो गई और यहा लिखा हुआ है भक्ति देवी एकदम बूढ़ी जैसी और लड़का जो ज्ञान वैराग्य है वो उसका भी हालत और वृंदावन में जब पहुंचे तो भक्ति देवी वहां एक तो सुंदर फिलोसॉफी या दर्शन है भक्ति देवी एकदम तरुणी बन गई लेकिन वो ज्ञान वैराग्य जो लड़का है वो दो, दो लड़का का कोई बीमारी गया नहीं असुस्थ है नारद जी महाराज नारद जी महाराज पर्यटन करते करते ये धरती पर बहुत सारे चीज देखे हैं जिसके द्वारा नारद जी महाराज बड़ा दुखी बन गए इस जगत में धर्म कर्म भक्ति बोलकर जो असली चीज है वो एकदम उसका हालत खराब ऐसा करते करते भक्ति देवी का साथ मुलाकात हुआ और भक्ति देवी का साथ मुलाकात होने का बाद भक्ति देवी जोर से चिल्ला रहे नारद जी को साधु साधु जी साधु हे महात्मा कीपा करके आप ठहरो हमारा कुछ समस्या है अब समाधान करो करके अपना समस्या का बाद क्या क्या समस्या ये सारे बता दिए। अब ऐसा कुछ समाधान करो जैसे हमारा जो दूर लड़का है उसका तबीयत ठीक हो जाए बिल्कुल लेकिन किसी भी आलस से हुआ नहीं तब नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम जो है वहां पहाड़ी चट्टी वहां जाते समय चतुसनों ने बुलाया कहा जा रहे हो इतना जल्दी हुआ क्या चिंतातूर महसूस हो रहा है आपको देख के लगता है कि आप बहुत चिंतातूर हो क्या हुआ चौथु सनों ने धीरे धीरे ये सब बात को सुन, सुनते समय बताया कि एक काम करो श्रीमद भागवत जी महापुराण सोवन कीर्तन का व्यवस्था पुराना एक कहानी है ये कहानी बड़ा सुंदर इसमें पूरा भागवत जी का महिमा प्रकाशित हो जाएगा दक्षिण भारत में एक जाएगा वहां आत्मदेव बोल के एक ब्राह्मण रहता था ये आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो कर्म कांडो अर्थात पूजा अर्चन आदि करके अपना जीवन को गुजारते थे गुजारा करते थे लेकिन एक दुख है जिंदगी में कोई लड़का लड़की कोई संतान पैदा नहीं इस बात का बड़ा भरी दुख इतना दुखी बन गए कि मत पूछो और घर में कोई गौ माता लाए तो बंधा बन जाए बहुत मुश्किल है फल फूल का पेड़ लगाए को होता नहीं अमंगल सूचक है अब शकुन धीरे धीरे क्या किया वो उसका मन में विचार आ गया कि कोई आदमी सुबह में उठकर हमारा साथ बात भी करना नहीं चाहता क्योंकि हमारा संतान नहीं है ऐसा पहले भी था जिसका संतान नहीं है उठ के पहले उठ के उसका जब मुख नहीं देखे बोले उसका मुख देखने से खराब जाएगा बड़ा दुख की बात है उसका क्या कसूर है? है कोई कसूर पहला जन्म का इससे संतान नहीं हुआ दुख के मारे क्या किया जंगल में चला गया जंगल में जाके रोना शुरू कर दिया आत्महत्या करने के चक्कर में है हम दुखी है हम क्या करें जी के इस समय एक सन्यासी उसको देख लिया एक महात्मा महात्मा ने पूछा कि आप क्या हुआ आपका रो भला ऐसा बात है हमारा कोई संतान आदि नहीं है हम बड़ा दुखी है हम आत्महत्या करें महात्मा जी देख के विचार करके बताया कि तुम्हारा सात जन्म तक कोई संतान होने का कोई संभावना है नहीं ये जो संतान ना होने का जो विषय है ये भी पूर्व जन्मों का कोई कारण है कोई अपराध है कुछ है इसका कारण ऐसा होता है लेकिन वो आत्मदेव जी जोर जबरस्ती बोले पुत्र बलाद ओफी जोर जबरस्ती आपको पुत्र देना ही पड़ेगा नहीं तो आपका सामने हम मार के रहेंगे महात्मा तो महात्मा चाहे महात्मा बोले कैसा बात है हमारा सामने एक व्यक्ति खुदकासी करे देखने को तो उचित नहीं है देखे कैसे रोके कैसे बोले ना हम मरेंगे बोले ठहरो बोल के अपना भजन के द्वारा तो अपना भजन का तो बल है ही है झोला से एक फल निकाला फल निकाल के इसका हाथ में दे दिया मंत्र करके भगवान का अब बोले जाओ ये फल लेके जाओ फल लेके अपना पत्नी को खिला देना और आपका इससे क्या होगा बड़ा सुंदर लड़का होगा संतान लेकिन ये जो जब तक संतान ना होए तब तक कोई नियम है झूठा नहीं बोलना किसी का साथ झगड़ा नहीं करना कले, कलेश नहीं करना किसी का साथ उल्टा पलटा नहीं करना नियम पे चलना शौचता पवित्रता सब रक्षा करना सब तो आपका सुंदर लड़का होगा सुंदर मतलब भक्तिमान यही तो बात है आत्मदेव जीव आनंद के मारे एकदम आया आके पत्नी का हाथ में फल दे दे बोले आप ये फल को खा लेना इसमें क्या होगा हमारा जो दुख है दूर हो जाएगा लड़का होगा संतान पैदा अब पत्नी तो पत्नी ही है ऐसा दुष्टा पत्नी किसी को ना मिले ठाकुर जी कह रहे तो ये ऐसा धुंधुली देवी इतना दुष्टा रमणी है कि अड़ोस पड़ोस में एकदम हर वक्त चलते रहता है बाग बितंडा झगड़ा शांति बोलकर कोई चीज है ही नहीं घर में आत्मोदेव का कोई चलता ही नहीं घर में उसका ही चलता वो जो बोले वो चलेगा पति देवता का चुप बना ले और फल तो ले लिया लेकिन कपटी वो फल को नहीं खाए खाई बोले कहा का झामेला में परे झंझट में परे और संतान होना भी बहुत मुश्किल की बात है बड़ा कष्ट होता है सुने और घर में आग लग जाए कुछ हो जाए तो दौड़ने में मुश्किल हो जाएगा संतान अगर रहे तो पेट ऐसा करे कि पोती दे बोता तो सरल है बोका बोका आराम है तो इसको फल को लेके अपना बहन को दे दिया ऐ फल को लेके गौ माता को खिला दिया घर में जो गौ माता गौ माता को खिला दिया और समय होने पर आत्मदेव का कोई सरल है अपना बहन का घर से एक छोटे से नन्हने मुन्ने बच्चा को उठा के लाए और बोले ये हमारा बच्चा बच्चा हुआ ऐसा बोल के धोखा दे दी धोखा दे दी और कुछ पैसा नीचे से दे दी बहन का हाथ तू तुम्हें पैसा ले दे रहा तो कई संतान है ही है ये संतान हमको दे दे और पैसा ले ले बदले में दे दी और अभी मुश्किल है संतान को कैसे दूध पिलाए वो तो है नहीं ठाकुर जी का ही व्यवस्था है जब भी पैदा हुए कोई संतान तो मैया का कोख में तो ऐसा व्यवस्था ठाकुर जी का है लेकिन वो तो कपटी तो आत्मदेव जी क्या की आत्मा जी, जी को आत्मादेव जी को प्रार्थना की कि मेरा तो स्तन में कुछ है ही नहीं बच्चा को पिलाए तो हमारा बहन का जो है बच्चा मर गया वो उसको लेके रखे घर ऐसा करके व्यवस्था करके बच्चा का पालन पोषण किसी भी हालत से कर दिया और गोमाता का जो है गोमाता का सही समय गोमाता का एक सुंदर लड़का एक सुंदर पैदा हुआ उसका नाम है गोकर्ण जी पूरा जैसा आदमी सुंदर एक आदमी बहुत सुंदर दिखने में सुंदर बालक शिव कान जो है उगो माता का माफिक और कुछ नहीं बाकी तो एकदम बहुत सुंदर ऐसा गोकर्ण जी पैदा होने का बाद दोनों का भी लिखा पढ़ा का व्यवस्था हुआ लेकिन गोकर्ण जी बचपन से ही गोकर्ण जी महाभागवत पूर्व जन्म का खेल है सारे शास्त्र तमाम सब याद कर लिया और बड़ा भजन में रुचि लेकिन आत्मदेव का जो ये लड़का है ये एकदम सारा दिन रात उदम मचाते रहते हैं बदमाश है जुआ चूड़ी बदमाशी दारू सट्टा सब इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है जो दुर्वेशन इसको स्पर्श नहीं किया सारे दुर्वेशन है सारे वेश में गमन बस ये तो अक्सर कुछ नहीं घर का जितना सारे पैसा है जितना सारे संपत्ति है सारे फूंक दिया घर का जितना सारे संपत्ति है जायदाद है सारे फूंक दिया इसका पीछे दुर्व्यसन का पीछे सारे फूंक दिया और मैया को मारती है मारता है अभी बोले बोल पैसा कहा है नहीं तो मारे ऐसा करके डर दिखाता है और कहा करे आत्मदेव जी ऐसा दुख हुआ उसका आत्मजीव का दिल में जो अभी रोते रोते जंगल में पुनः चला गया पहले जंगल में किस लिए गया था यह हमारा संतान नहीं है इस बात का दुख था यही तो दुख ना संतान नहीं है तो नहीं है लेकिन संतान नहीं है इस बात का दुख है महात्मा ने बोला सात जन्म में तुम्हारा तुम्हारा लड़का ही नहीं महात्मा का बात सच्चा निकाला कि नहीं ये तो आज उसका बच्चा नहीं है महात्मा का जो वचन है वो तो सच्चा निकला उसको वो तो सब उसका बच्चा है ही नहीं और अंतिम में क्या हुआ ये दुख सहन नहीं हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ फिर जंगल में चला पहले गया था कि हमारा संतान नहीं है हमारा संतान चाहिए और अभी क्यों गया अभी इसलिए गया हमारा संतान क्यों हुआ ये संतान क्या करें पहले गया था हमारा संतान नहीं है आप बोलते हैं ठाकुर जी ये संतान क्या काम का है ना होता तो अच्छा होता तो यही तो ठाकुर जी का इच्छा तो माना नहीं जोर जबरस्ती अभी वो जो हालत है मरने का हालत है बड़ा दुखी भद्दा नदी का तत्पर बड़ा सुंदर ब्राह्मण भी चल रहा था जब भी कर्मिकंड शुद्ध भक्ति नहीं था फिर भी आचार आचरण निष्ठा कम नहीं था, था भक्ति नहीं था शुद्ध भक्ति नहीं था जानकारी नहीं था जो भी है लेकिन आत्मा बोरा अच्छा, भले भले भूले बड़ा अच्छा आदमी था लेकिन आज जो है बड़ा दुखी बड़ा कष्ट है अब ऐसा कष्ट है कि इसको संभालना मुश्किल है इसी समय क्या हुआ गोकर्ण जी महाभागवत गोकर्ण जी महाराज महाभागवत बड़ा बड़ा साधु है गोकर्ण जी महाराज पिता का जो एक कष्ट है इसको समाधान करने के लिए प्रवचन देना शुरू कर दिया पहले पूछा था हम क्या करें हम क्या करें ये बताओ मेरा तो ऐसा हालत है ज्योति जो ब्राह्मण है वो जो वो जो महात्मा है जंगल में पहले मिला था वो महात्मा पहले बोला था आप क्यों रो रहे हैं संतान के लिए ऐसा रोना ठीक नहीं मुंचाज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोग ये रोना धोना बंद करो ये संतान होना नहीं होना ये तकदीर का खेल है ये पूर्व जन्म का कर्म का फल है मुंचान ज्या, मुंचाज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति कर्म का जो गति है यही प्रधान है वेदांतों में बोला ए वेदांत तो मतलब पूरा वेदों में वहां लिखा हुआ अपूर्व अपूर्व मतलब अपूर्व मतलब जो फल है अपूर्व मतलब वंडरफुल नहीं अपूर्व बोल के एक ट्राम है शब्द है जो आदमी कर्म करता है उसका फल है रहता रह तो ड्यो ज्ञान, मुंचान मुंचा ज्ञानम मुंचा प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मण गति ही विवेक बीबेक बच विवेकम तू समय त्यज्यो संसार आसनम विवेक को आश्रय करो तुम्हारा अंदर में जो सोया हुआ विवेक है विवेक तो सोया हुआ है अभी लेकिन विवेक का जागरण करो जागृत करो विवेक को विवेक को जगाओ विवेक को जगाने से आपका संसार का जो वासना है ये छूट जाएगा संसार किसको बोलता है इसका उत्तर काल भी दिया था अज्ञाने नवृतम ज्ञानम तेन उज्जंती जन्तु संसार मतलब मोह। संसार मतलब मोह और ये जो मोह है आ ये जो मोह है अज्ञान से आता है ये मोह अविवेक से आता है विवेक से तो नहीं आता विवेक का जागृत हो जाए विवेक विवेक जा, का जागरण हो जाए तब तो अज्ञान चला जाए अज्ञान नहीं रहे और जो बड़ा बड़ा महात्मा लोगों का जो संसार है ये संसार तुम्हारा वापिक संसार नहीं है बड़े बड़े महात्मा लोग जैसे सी, सिवा साचार्यो का संसार है शिला भक्ति भी नाकुर संसार किया शिवानंद सेन का संसार ये जो महात्मा लोगों का बड़ा बड़ा महात्मा ये महात्मा लोगों का जो संसार है वो अज्ञान का संसार नहीं है तुम्हारा माफी इनके भी संसार है कभी कभी कोई कोई महात्मा का लेकिन इसमें अज्ञान बोलकर कुछ है ही नहीं तो ठाकुर जी का संसार है ये पोता पोते लड़का जो है वो ठाकुर जी का है मेरा जो बीवी है ठाकुर जी का दासी है मैं दास हूं युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज अम्बरीश महाराज ध्रुव महाराज सारे शादीशुदा संसार लेकिन इन लोगों का जो संसार है ये संसार में किसी किस्म का बंधन नहीं था बंधन होने का कोई चांस ही नहीं क्योंकि अज्ञान बोलकर कुछ है नहीं चीज है ही नहीं अभी जो आत्मादेव जी मरने के लिए पहुंचा उधर इतना रोते रोते फूट फूट पर रो रहा है अब रोते रोते कह रहा है कि बोलचेन इधर कह रहे है कि कौतिष्ठा मी कौछ्या को मे दुखो बैपोहित प्राण स्त्यामी दुखे ना कष्ट ममो संस्थितम हा मेरा कष्ट हा मेरा तकदीर कहा हम जाए कहा किसका पास हमारा दुख की दुख भरे नाले हम किसका पास कहे अब हमारा ऐसा कहा जाए किसको बोले क्या करे किसका साथ हमारा दुख का बंटवारा करे कोई नहीं है अब प्राण त्याग करने का व्यवस्था हो जाए अभी जो है प्राण त्याग करने का हालत हो गया अब हम मरेंगे अब अपने आप खुद बोल ले अभी थोड़ा अभी किस किस का जिंदगी में किसी का जिंदगी में अगर कष्ट मिले तो ठाकुर जी को गाली देता है ठाकुर जी क्या पूजा करे ठाकुर जी इतना कष्ट दिया हमको ये ना जाने कि कष्टों का पीछे भी सुख है आनंद है अमृत है ये देख नहीं सकता इतना बोका है इतना कष्ट मिला तभी अभी आत्मजीव का जिंदगी में ग्लानी उपस्थित हुआ सुबह भी बताया था एक पंडित जी का बारे में पंडित जी बोला जमींदार बाबू को बड़ा धनी है आपको हम भगवत सुनाएंगे और क्या भागवत सुनाओगे आपका ऊपर तो भगवत जी का कृपा नहीं हुआ क्या बोल रहे हो हम बाराणसी पढ़ के आए सारे एकदम हमारा कंठस्थ है अभी शुरू कर दे बोले नहीं नहीं दरकन नहीं वेदांत आदि सब हम कर दे बोले महाराज आपका ऊपर भगवत का कृपा नहीं हुआ तो बाद में जब अपना संसार में लड़का गुजर गया छोटा सा बस संसार एकदम गया इतना दुख इतना धक्का लगा कि सामने जगत को अंधकार दिखने लगा अंधेरा चारों ओर ये कौन सी संसार है मेरा बच्चा इतना प्यार था वो चला गया तो संसार क्या है अब संसार को संसार संसार में रखा क्या है संसार छोड़ छोड़ चले गए भला हमको तो संसार में रहना ही नहीं अब वाराणसी फिर चला गया वहां जाके गंगा जी का किनारे विश्वनाथ का सामने बैठकर भागवत का प्रवचन गया अकेला अब जमींदार जी ढूंढते ढूंढते कहा गया ढूंढते ढूंढते परेशान होगा आप अंतिम में खबर चला कि पंडित जी उधर है और जाकर उसको पकड़ा और दंडवत किया और दंडवत करके बोलिया अब आप हमको कथा सुनाओ और पंडित जी बोले अब तो कथा सुनाने का कोई इच्छा ही नहीं रहा अब तो बस ठाकुर जी को सुनाए हम सुने अब सुने नहीं और जमींदार जी बोले अभी तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी भागवत जी का कृपा का ऊपर हो गए कैसे हुआ बच्चा मर गया था और इसी हालत में एक दफे किसी जगह गुजरते समय किसी महात्मा का किसी भागवत का प्रवचन का थोड़ा सा थोड़ा समय तक कान में आया थोड़ी सी समय तक कोई महात्मा पहुंचा हुआ महात्मा प्रवचन कर रहा था और उसका दिल में तो धक्का लगा ही था वो तो दुखी था ही पहले से ही दुखी था और दुख जो लगा था तो दुख लगने का बाद क्या होता है जब संसार का एंजॉयमेंट आनंद जो है वो उसमें थोड़ा लगाम आ जाता है जैसे घोड़े का लगाम खींचे ना आपका जिंदगी में बड़ा सा एक धक्का लग जाए तो वो भोग वासना में एंजॉयमेंट में थोड़ा थोड़ा खिंचावट आ जाएगा जैसे घोड़े का लगाम को खींचो ऐसा उसका थोड़ा चेंज हुआ था और ठाकुर जी का ऐसा ही व्यवस्था है उसी समय उसका कानों में एक पहुंचा हुआ बड़ा महात्मा का भागवत का एकदम प्रवेशन थोड़ा बहुत कान में आया बस कमाल हो गया वो वो जो थोड़ी समय तक सुना वो काफी है मोर देन इनफ़ बस दिल में पैदा हो गया भागवत जी का एक शब्द अगर आपका दिल में एकदम घुस गया तो हो गया बस तो अभी क्या हुआ उधर जाके सचमुच एकदम प्रेम भरे दिल से भगवत कथा को कीर्तन करें गंगा जी का किनारे विश्वनाथ जी को सुनाए ठाकुर जी को सुना, सुना बस यही तो भागवत का फल है भागवत का फल तो यह नहीं कि हमको दो लाख रुपया लगेगा तो हम भागवत वाचन करें हैं? इसको तो विश्वापन बोला गया शास्त्र में बोला ये बेशा है जो कथा प्रवचन करके पैसा लेता है और अपना सुंदर कीर्तन आदि लोक लगा दे कीर्तन इतना गवैया बाहर का उसमें पूरा पब्लिक को जमा कर दे शास्त्रों में बोला ये बेसापन है बेसा जैसे आप अच्छी आ कपड़ा पहन के पूरा सास पूरा एग्जाम करके सब औरों को खींचते हैं आ मेरा पास ऐसा ही है। लेकिन वास्तव भागवत प्रवचन ऐसा नहीं एक दूसरा एक कहानी बताया सुंदर वास्तव एक महात्मा था सादे से एकदम सदा सीधा महात्मा सचमुच एक सादा सीधा महात्मा सच्चा महात्मा लेकिन पंडित नहीं है एक महात्मा था बेचारा वो पंडित नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर महात्मा दिल से साफा महात्मा किसको बोलता है महात्मा को तो गुण होना चाहिए जो गुण सब महात्मा में है लेकिन वो पंडित नहीं प्रवचन प्रवचन नहीं कर सकता थोड़ा बहुत बोले तो बोल दे दो चार वाणी बोल दे लेकिन वह प्रवचन करे ऐसा विद्वान नहीं है तो उन्होंने क्या किया किसी जगह वेदांतों के बारे में थोड़ा बहुत सुना था वेदांतों का व्याख्या सुनने का बहुत अच्छा लगा वाह वेदांतों का लेकिन वेदांतों कठिन है वेदांतों का पढ़ने जाए तो वह बड़ा विद्वा है बड़ा कठिन बड़ा ज्ञानी होना चाहिए विद्वांत नहीं होने से वेदांतों का वेदांत कुछ समझ में नहीं आएगा और एक जगह वेदांतों का बड़ा भारी सभा हो रहा था उसमें जो व्यवस्था किया सभा का आयोजन किया एक बड़ा वेदांती को आह्वान किया अब आप आ जाओ हमारा इधर वेदांतों के बारे में व्याख्या करो आप की बात करके और वेदांतों के बारे में व्याख्या करने के लिए आए महात्मा बड़ा विद्वान है और साथ ही साथ ये महात्मा को बहुत और सारे महात्मा आया कई महात्मा आया और ए महात्मा को भी बुलाया वह आप भी आओ बोला हम जाके क्या करें हम तो विद्वान है नहीं बोले क्या करोगे आप बैठे रहोगे दो चार शब्दों कह दोगे जब आपका बारी आएगा कोई अगर कहे प्रार्थना करे तो दो चार शब्दों कह दोगे अब तो भजन तो करती ही। करते ही हो ठीक है चलो अब जाके वो वेदांतों का सभा में बैठे तो विद्वान तो है नहीं वो सर झुका के बैठे हुए वेदांत तो हम जानते नहीं ज्यादा कुछ और थोड़ा बहुत जो मालूम है वो तो कोई काम का नहीं है पब्लिक को क्या कहे और जब बड़ा बड़ा वेदांति लोग बड़ा बड़ा वेदांतों को ऊपर बड़ा भाषण दिया आप, लंबा चौड़ा प्रवचन है और प्रवचन देने का बाद अंतिम में ये महात्मा का बारिया महात्मा आप थोड़ा कुछ हम क्या बताएं आप तो विद्वान हैं, हा आपका सामने क्या जवान को खोले अरे कुछ तो कह दो बोल के प्रार्थना की आप महात्मा हो थोड़ा बोल दो अब वो वंदना गुरुचरण प्रार्थना करके वो रोते हुए बोले ठाकुर जी हम तो कुछ जानते नहीं मूरख है ठीक है जो कुछ भी थोड़ा बहुत मालूम है बोल दे बोल के वेदांतों के ऊपर दो दस शब्दों कह दिया अब जब दो दस शब्दों कह दिया तो पंडित जो है सब बैठा हुआ है बड़ा बड़ा विद्वान घबरा गया अरे अब बोलते विद्वान नहीं हम लोग विद्वान है ऐसा जो अनुभव का बात बोला कहां से बोला समझ में नहीं आया को पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं नहीं वेदांतों का कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं लेकिन वेदांत तो का ऊपर जो दो, दो दस शब्द बोला और कहने के बाद जो जो पंडित लोग है बैठा हुआ है विद्वान वो घबरा गया अरे ऐसा अनुभव की बात कहां से आया उसका दिल जब सभा समाप्त हो गया उसके बाद वो महात्मा का पास विद्वान लोग प्रार्थना किया एक सच्चा बात बताओ महात्मा बताओ तो आपका जो वेदांतों का ऊपर जो अनुभव का जो अनुभव जो आया है जो आप दो दस शब्दों कहा वो कहां से कहा कौन सी किताब पढ़ा वेदांतों का कौन कौन किसका कौन आपका गुरु है जिसका पास आप अब वेदांत पोड़ा महात्मा तो गए हम तो वेदांतों ज्यादा कुछ पढ़े नहीं कुछ तो पढ़े होंगे गए वेदांतो तत्व स्वार वेदांतो तत्व सार बोल के छोटा सा चटी इतना पतला एक किताब हमारा हाथ में आया तो थोड़ा पढ़ दिया पढ़ा उसी में हमारा दिल में एकदम वेदांतों का जो भाव है बैठ गया हरे राम हम तो इतना बड़ा वेदांतो पाठ किए वेदांतो किया डिग्री हासिल किया इतना बड़ा विद्वान है।, है हमारा दिल में इतना वेदांतों का अनुभव नहीं आया आपका दिल में आ गया वो कैसे तो महात्मा ने हाथ जोड़ के बताया जे आप एक आपको आ, एक बात हम पूछे आप बताओगे सही ढंग से बोला हां बताओ पर आप जब वेदांतों का पाठ शुरू किया वेदांतों हम पढ़ेंगे तो आपका दिल में क्या विचार था ध्यान से सुनना जब आप वेदांतों का ऊपर पढ़ाई शुरू किया बहुत सारे डिग्री आपका है तो वेदांतों का जो पढ़ाई शुरू किया आपका भावना क्या कैसा था भले ऐसा भावना था कि हम वेदांत पढ़ के बड़ा वेदांति बनेंगे और विद्वान बनेगा और वेदांतों को प्रवचन करेंगे तो महात्मा ने हाथ जोड़कर बोला जो आपने मंगाया तो आपको मिल गया आप जो मांगा था वेदांतों पढ़ने का पहले जो आपका दिल में जो ख्वाहिश जो इच्छा उसका पूर्ति हो गया आप वेदांतों के बारे में भाषो भाषण दे दो और हमारा दिल में जब वेदांतों का किताब आया हमारा दिल में वेदांतों के बारे में कोई प्रवोचन करे ऐसा कोई भाव ही नहीं था हम तो वेदांत तो के चरण में प्रार्थना के एक शब्दों का अनुभव हमारा जिंदगी में आ जाए तो हम मालामाल हो जाएंगे तो इतना सा चोटी से पतला किताब दिल में जो अनुभव आया हम रोना शुरू कर दिया वेदांत तो क्या चीज है महात्मा तो घबरा गया तो हम इतना बड़ा विद्दान है सिर्फ हमारा भाव का दूषण हमारा अंदर में जो भाव है इसका दूषण के कारण हमारा जिंदगी बेकर गया हम तो वेदांतों का डिग्री हासिल कर दी लेकिन हमारा जिंदगी भी बिखर गया लेकिन ये महात्मा कोई वेदांतों का कोई डिग्री नहीं कुछ नहीं है पतला सा एक जो वेदांतों पर किताब देख लिया ठाकुर जी का ऐसा कृपा हुआ उसका अंदर में अनुभव पैदा हो गया वेदांतो क्या चीज है तो वही जानता है हम तो इतना पढ़ाई लिखाई करके वेदांतों का ऊपर हमारा कोई अनुभव है ही नहीं आप सोच लो भागवत जी क्या है कहा भागवत का प्रवचन सुनोगे कहा आनंद लगेगा झूमना शुरू कर झूमना शुरू कर दोगे और वृंदावन में होता है सारे दो लाख पांच लाख और एक प्रमोचन है जंगल में बैठ कर एक आदमी सुन रहा है सुन आनंद से ठाकुर जी सुन रहा है एक कहानी और याद हो गया आकबर बादशाह का नाम आप सुने होंगे आकबर बादशाह का राज्यसभा में विक्रमादित्य का राजसभा में ये सब बड़ा विद्वान लोग रहते थे दित्यों का सभा ने नवरत्न रहते थे आगरबाद साहब की भी जो सभा है सभा में बड़ा बड़ा विद्वान लोग रहते थे एक विद्वानों में एक का नाम है तानसेन बड़ा भारी गवैया इतना सुंदर गाते हैं कि एकदम वो अपना सुर लय मूर्छना के द्वारा अपना संगीत का इतना पावर है तो क्या है पत्थर पिघल जाते हैं पानी में पत्थर का हुआ है और ये गाते गाते पत्थर पिघलता रहता है कोयल गाना शुरू कर देता एक दफे चैलेंज हुआ था दोनों में एक और पंडित था वो ओ बल दो गवाइया भले एक काम करो ये जो सूखा पेड़ है इसमें बसंत राग गान करके इसमें फल फा, अब इसमें हरा पत्ता ला, ला सकोगे बोले ठाकुर गुरुजी का कीपा है तो हो जाएगा हम तो कोशिश कर सकता सूखा, सूखा पेड़ पड़ा हुआ है और महाराज क्या कहें? शुरू किया वसंत राग शुरू किया और गाते गाते पेड़ के ऊपर एकदम मुकुल जैसा है वह पत्ता सब देखा चौतन महापो का जिंदगी में चौतन महापु दिखाया जो गोद्रम धाम है आम गाटा, आम गाटा, आम घाटा घाटा बोल के जगह है जो चैतन्य महापो अपना परसोदो के साथ घूमते घूमते नित्य करते तो वहां पहुंचे और मजे का द्वारा मज, मजे में आकर एक क्या किया एक सूखा आम का पेड़ का लकड़ी वो जमीन में गढ़ दिया गढ़ के बोला पेड़ हो गया ओ, ओ, ओ जो सूखा लकड़ी उससे बड़ा झटझर बड़ा पेड़ हो गया आम का तुरुत ये कोई गप नहीं है ये हम गप बनने के नहीं बैठे नहीं तुरुत चौचन वहां पर सूखा लग गया पूरी में भी है बोकुल विक्षो का एक दांत घिसते घिसते ऐसा लगा दिया तो बोकुल ठीक हो गया दांत घिसते घिसते बोकुल विक्षो का एक डाल यहां लगा दिया उसमें से पेड़ हो गए अच्छा ने वहां आम का एक सुखला सूखा सा एक लकड़ी जो है वो लगा के लगा दिया और भक्तों लोगों के लिए आम का पेड़ बना दिया इतना बड़ा आम का पेड़ हो गया कि इसमें इतना बड़ा बड़ा आम तुरंत देखते देखते ऐसा है चुटकी लगाते हो गया इतना बड़ा बड़ा अब भक्तों लोग बोले आम को पाड़ो इतना इतना पक्का पक्का पक्का पाम है आम है सब पाड़ो खिलाओ भक्तों लोगो सब आम को उतार आम को धीरे धीरे एक एक करके और एक एक आम एक एक भक्तों का हाथ में दे दिया खा एक एक आम खाने का बाद पूरा पेट भर गया चेतन महापुर का लीला है ये कोई गप नहीं है बहुत सारे कहानी याद हो जाता है कि क्या करें। ये जो सूर ताल है इसका भी स्वरूप है वृंदावन में एक एक घटना है एक, एक लड़का है उसका पिता माता बहुत गड़ब गरीब है हिमाचल या किस देश का होगा हिमालय पहाड़ी चट्टी में घर है पिता माता घर वाले सब धक्का लगा के उसको निकाल दिया सारा दिन आ करके गान गाता है अरे खाना पीना मिलता नहीं अब बैठ के गा करने वाला है भक् यहाँ से मार के भगा दिया बहुत दिन सहन किया सुनता ही नहीं मार के भगा दिया भक् यहाँ से खाली कर रहा है घर में बैठ के उसको भेक दिया वो रोते रोते रोते कहा जाए घूमते घूमते बस केसीघाट में आया और केसी घाट में आया उसका बाद पहले किस जगह में ठहरा और वहां भी चिल्ला चिल्ला कर खून निकल जाए फिर उसका वो क्या भाव है गाना गाना शुरू कर दिया और गाना होता ही नहीं उसका कंठस्थ है नहीं उसका निष्ठा देखकर सरस्वती देवी के इतना कृपा हो गए तो स्वयं उसको बर दिया चाह बर दे दी जो गाना चाहे वही होगा जहा उसका निष्ठा संगीत तो आता नहीं कोई, कोई कंठस्वर भी फालतू है बेकार लेकिन उसका इच्छा है इतना निष्ठा है देखे सरस्वती पर दे, दे उसका बाद वो जो भी गाए वो लगता है साक्षात सर जो है जो सर जो है राग रागिनी जो है साक्षा है मूर्ति पकड़कर उस वो कीर्तन में गाना में सामने आ गया संभव है सब निष्ठा के ऊपर है जो भी है आत्मदेव जी जो है अभी जो वो जो कह रहा था भागवत का प्रवचन जो है ये अनुभव के ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिए ठाकुर जी वा किपा हो तो संभव है मुंकन करोति थी वाचालम पंगुंग लंगिम यह जो है ये बात कोई सच्चा बात ये कोई गप नहीं है सच्चा बात है अभी आत्मदीप का आत्मदीप का जिंदगी में ऐसा धक्का पहुंचा कि उसका दिल में ये इसका दिल में आत्मदेव जी का जो हृदय है हृदय का अंदर वैराग्य जागृत हो गया धक्का लगा संसार कुछ नहीं रखा संसार में क्या रखा आ अब अब कह रहे हैं इसका जवान से लिखायल आसार खलु संसारो दुख रूपी बीम कह सुतः कसो धनम कसो स्नेह बस आसार संसार खलु आसार खलु संसार दुख रूपी बीम हम संसार का डेफिनेशन काल दिया था ना किसी आदमी ने बोला संसार किसको बोलता है महात्मा जी बोले दुनिया का जितना दुख है कष्ट है एक कष्ट को इकट्ठा करो कोके एक जगह ढेर लगा दो दुख की ढेर इसी को स्पेसिफिक इसी को नाम संसार इसका नाम संसार असार खुलु संसार दुख रूपी विमो कह सूत कसो धनम कसो स्नेहवान जलते अनिशा दिन रात जलते रहते हैं हमारे हृदय कौन किसका लड़का है कौन किसका बीबी है धन किसका है आज तुम्हारा है कल दूसरे का बन जाएगा है सा आज तुम्हारा धन तुम्हारा पास है कल दूसरे का आपस चला जाए आज जो गरीब है कल अमीर बन जाए आज जो अमीर है कल गरीब बन जाए आंखों का सामने देखा करोड़ों को गिरते हुए देखा ऐसा गिरा हमारा दो टाइम खाना भी नहीं मिल ठाकुर जी का खेल है ठाकुर जी चकाते हैं तुम्हारा कर्म का फल भोग रहा है ठाकुर जी तो कुछ नहीं किया ठाकुर जी की व्यवस्था ये तुम अपना कर्म फल को भोगो हम इसका ले जिम्मेवार नहीं है तुम अपना जो किए हुए कर्म का भोग करो फल का अब आत्म जी देव जी, का जवान से निकला असार खुल संसारो दुखो रूपी विमो कह सुत कसो धनम कसो स्नेहवान जल से ये जो मिथ्आ अज्ञान है मिथ्या जो अज्ञान अज्ञान न अवृतम ज्ञानम तेना मुझं जनता अभी थोड़ा देर पहले बोला अज्ञान के द्वारा ये मोह के द्वारा तुम ठाकुर जी का जो विषय है ठाकुर जी का जो चिंतन है ये तुम्हारा दिल में आ नहीं रहा सब भूल गया मोह के द्वारा मोहग्रस्त है न इंद्रस् सुखम किंचखम चक्रवर्ती न सुखम अस्थि विरक्त मुनेर एकांत जीविन सुख किसका है ये जो लोग संसार करता है बिजनेस करता है जो कुछ भी कर रहा है कर तो रहा है। जो कुछ भी कर रहा है वो उसका पीछे राज क्या है वॉट इज द गोल इसका पीछे रहस्य क्या है भले उसका रहस्य है इसका पीछे वो सुखी होना चाहता है यही तो कारण है जो सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करो परिश्रम करो और संसार करो बहुत सारे बहुत धंधा पानी सब कर रहे हो इतना कष्ट उसका पीछे राज क्या है क्या कारण है दुख को हटाए और सुख को अपनाए यही तो कारण है एक ही कारण सुखे रोला गया एक गौरव बांधी लो अनोले पुरिया गे लो बंगला में बोलता है सुख का लिए संसार किया था लेकिन संसार जल के खाक हो गया कुछ नहीं रखा तो इधर जो है सुखी कौन है इसका उत्तर आत्मदीप जी का दिल में स्वतः प्रकट हो गया भले सूखा मस्ती विरक्त मुने रिकांत जीवन सुख तो विरक्त जो है विषय से एकदम हाथ छुड़ा लिया हमारा चारों ओर विषय है हमारा चारों ओर विषय है लेकिन सबसे बड़ा बात है हमारा विषय में लगन है कि नहीं खाने के लिए थोड़ा मिल गया कोई कुछ दिया ठीक है ठाकुर जी को लगा के पा लेते लेकिन उसमें मेरा अट्रैक्शन है कि नहीं मेरा शरीर को चलाने के लिए मैं भोजन कर रहा हूं कि एंजॉयमेंट के लिए ये ये बना ये बना ये ला हम खाए ये इच्छा है कि बस शरीर चले इसलिए थोड़ा भोजन करें पुरुषाद ले ले जैसा हमारा शरीर सही ढंग से चले ये विचार है एक है युक्त तो वैराग्य आप समझोगे नहीं बात में हम बताएंगे एक सुखा बेहो लोग को दिखावा बेरे को लोग को दिखाने के लिए हमारा देखो विषय नहीं है हम जोगी बन गया तैगी बन गया नंगा बाबा धूनी बाबा फलाहारी बाबा दूध पीता बाबा एक आहरी बाबा बहुत सारे बाबा देखा है ये सारे बाबा जो है वो बाबा कोई काम का नहीं है दूध पीता बाबा एक आहरी बाबा फलाहारी बाबा धूनी बाबा ये बाबा का कोई राम नहीं है आ गौड़ी मटका जो एक एक महात्मा है उसका घर में घुसे अरे महाराज कैसा महात्मा है टेबल चेयर में बैठा हुआ है अंग्रेजी बोल रहा है कैसा महात्मा तो महात्मा तो ऐसा सोचे कि पेड़ का नीचे रहे और टूटा फूटा सब चीज रहे और कोई कुछ दे तो खाए यही तो महात्मा का देट इज द डेफिनेशन ऑफ महात्मा और महात्मा अंग्रेजी बोल रहा है और सुंदर बेस है और टेबिल चेयर भी है कैसा महात्मा है भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपा तमाम एक पृथ्वी में दुनिया में ऐसा महात्मा पैदा होना संभव नहीं लेकिन आप देखो कि क्या बोलोगे फॉरेन से इतना बड़ा बड़ा सब आया पोपा जी ने क्या किया कोट लगाया पगड़ी लगाया लाके एकदम उसका जो स्मार्टनेस इसको बोलता है जुक्तो बैठक भगवान का भगवान का जो प्रवचन है भगवान का जो कथा है भगवान का सिद्धांत तो जो है विचार जो है इसको स्थापित करने के लिए हमको भी अच्छा कपड़ा पहनेगा हम क्या करें यह नियम है बैराग को देखाने का चीज नहीं है गोपियों ने क्या किया अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी चूड़ी सब कुछ क्योंकि भगवान श्री कृष्णों को संतुष्टि करने के लिए सब बाद में आएगा विचार अभी आत्मादेव जी कह रहे हैं नौ नौ च इंद्र स्व सुख हम सुखम अस्थि विरक्त सौ मुनि रेखांत जीवन मुनि मतलब जो मौन रहता है जो प्रवचन भागवत भागवत कथा भगवत भागवत कथा छोड़कर दूसरा कोई प्रपंच में नहीं हमको प्रपंच में नहीं पढ़ना है हमको प्रपंच में नहीं पढ़ना है तो प्रपंच का बात नहीं करेंगे लेकिन भगवान का कथा बोलना वो कोई दोष नहीं भगवान का जो कथा है उसमें अपना मौन जो है मौन व्रत का कोई धक्का नहीं लगता भगवान का कथा कीर्तन में भगवान का कथा कीर्तन में मौन व्रत जो है रखा है महात्मा इसका कोई धक्का नहीं लगता वो सही ढंग से चलेगा इससे जो मौन है मौन का मतलब जो भगवान का कीर्तन कथा छोड़कर दुनियादारी का कोई बात नहीं बताए तो सुख मस्ती विरक्त समूने रेखांत जीना जो भगवान का कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, चिंतन में लगे हुए हैं उसका जिंदगी में सुख है सुख मतलब शांति सुख क्योंकि सुख जो बोलते हो सुख का डेफिनेशन आपका जिंदगी वास्तव सुख वो है नहीं सुख का जो डेफिनेशन आपका दिल में बैठा हुआ है ये वास्तव सुख नहीं परम सुख स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण भगवान है परम सुख स्वरूप भगवान सुख स्वरूप है भगवान का साथ आपका कनेक्शन नहीं है तो सुख बोल के कोई चीज आपका जिंदगी में है ही नहीं चाहे जितना पैसा हो कुछ भी हो सुख का जो वास्तव स्वरूप है वास्तव सच्चा स्वरूप है ठाकुर जी ये परम सुख स्वरूप और ठाकुर जी से अगर सुख मिले तो ठाकुर जी का भक्ति करने के बाद वो ठाकुर जी से ही सुख मिलता है बाकी जो दुनियादारी का सुख जो है वो वास्तव सुख नहीं है सुख का सुख का सैडो है छाये परछाई है ना जहा आपका परछाई पड़ा है परछाई जो पड़ा है वो ऐसा ही है सुख छाए है सैडो इसका बारे में कई कहानी है बहुत सारे हम नहीं बताएंगे समय नहीं है तो वो अभी जो है ये जो आत्मदेव जी को सुंदर जो बेटा है बेटा का सामने बड़ा प्रार्थना किया बोले हम तो देखो इसी इसी में प्रपंच में फंस गया लड़का का चक्कर में संसार का चक्कर में हम तो हमारा हालत खराब है गोकर्ण जी पिता के हृदय में जो अज्ञान है उसको हटाने के लिए बोला न चंद्र सुखम किच सुखम चक्रवर्तिरक्त मुका मुचाज्ञान प्रजारूप महतो नरक गतिपति सती देता वर्णम भज गोकर्ण जी कह रहे हैं कि देखो मुंचाज्ञान मुंचाज्ञान प्रजारूप महतो नरक गति ये हमारा लड़का हमारा लड़की ये सब विचार जो है ये प्रजारूपी जो मोह है उसको पूरा फेंक दो मुंचा ज्ञानम मुंचा ज्ञान मुंचो मन त्याग करो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम ये प्रजा हमारा लड़का लड़की और संसार है ये सब जो दुख है इसको हटाओ दिल से मुंशा अज्ञान ये अज्ञान है अविवेक है अविवेक कल्पित विवेक का द्वारा कल्पित है मुंचा ज्ञान अनु प्रजा रूपम नरक गुति तुम्हारा नरक गएगा फेको ही सब आइए शरीर तो नावान है दो दिन बाद तो चला जाएगा निपतिशति दे सर्वम तक ब्रणम बजो सब छोड़ कर कर जंगल में जाओ ठाकुर जी का कर कीर्तन करो और गोकर्ण जी अभी कह रहे हैं देखो देहो औस्थि मांसु रुधिरे अभिमतिम भिमतिम त्यजो तम जया सुता दीशु सदा ममतम विमुंचो देहो ये जो समार शरीर है देहो अस्थि मांसु रुधिरे तुम्हारा जो फंसा हुआ दिल है इसको मुक्त करो देहोस्तिम अंसुरुधी अभिमतिम तेजोतम जया सुता सदा ममता मुंछो ये जो ममता है जया मतलब पत्नी सुता सुतो जो भी है सब इसमें सब इस को हटाओ और पश्चा जगद इदम खण भंग निष्ठम वैरागराग रसिको बल देहो ये तो बोला ज पश्निशम पश्निशम जगद इदम खणभंगो निष्ठम ये जगत जो है खणभंग है आज है कल नहीं इसमें निष्ठा छोड़ दो पश्निशम जगद ईदम खण भंगो निष्ठम आंखें खोल कर देखो अज्ञान को हटाओ और देखोगे संसार में सब नासवान है आज ये जा रहा है काल वो जा रहा है आज इसका नाश हो गया काल उस वस्तु का नाश हो गया ये मर गया काल जिसका ऊपर मैं इतना भरोसा रखा जिसको लेके जिंदगी गुजारेंगे बस नाश हो गया बस मर गया और धक्का लग गया तो जगत में कुछ नहीं कुछ रखा नहीं जिसको लेके तुम वास्तव सुख अनुभव करोगे नहीं है पश्चानिषम जगत एकदम क्षणभंगष्ठम वैराग्यो राग भव सिको भवो भक्ति निष्ठ भक्ति हो जाओ भगवान के चरण में धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व सद गुरुसान जयी काम तृष्ण बड़ा इंपॉर्टेंट बात है देखने विचार करने वाला बात है इधर धर्मम भजस्व सततम त्यजोलोक धर्मान धर्मम भजस्व धर्मो धर्मो का अर्थात धर्मम भजस्व सततम तजो जो लोक धर्मांड धर्मो बोलकर जो चीज चल रहा है बाजार में देहोधर्मो संसार धर्मो मानव संसा धर्मो समाज धर्म जो सब धर्मों का नाम पे चल रहा ये वास्तव धर्म नहीं है वास्तव धर्म क्या है भागवत धर्म इसीलिए धर्मो शब्दों का दो बार उच्चारण किया एक के द्वारा वास्तव धर्मों का अनुसंधान का बारे में बताया गया एक बार बोला धर्मम भजस्व वास्तव धर्मों का आश्रय करो भजन करो अरे महाराज क्या हुआ उसका बाद दूसरे शब्दों में बोला कि धर्मम भजस्व स बोला पहले उसके बाद तेजो लोक धर्मांड लोक धर्म तैजो देव धर्मो मानव धर्मो संसार धर्मो ये जो है ये सब धर्मों को तेजो क्योंकि ये जो तेजो लोक धर्मान ये जो ये जो बाझिक धर्म है ये जो धर्म है ये वास्तव धर्म नहीं है ये जितना सारे धर्मों को धर्म कर्म को कर रहे हो सुबह में आके शिव जी को पानी चढ़ाओ दुर्गा देवी को थोड़ा पानी दे दो उधर धून सिंदूर दे दो उधर फेंको हम तो देख रहे हैं वृंदावन में और यूपी में तो ज्यादा सफर सुबह होते ही निकल पड़े और एक, एक डाली रहेगा उसमें धान है इसमें दुब्बा है इसमें सिंदूर है इसमें चंदन है रक्त चंदन है जो देवता जो सूशी है ये तू ले ले मैया ये तू ले ले बाबा मैया को लाल फूल दे दिया बाबा को सादा फूल दे दिया उधर फेंक दिया थोड़ा ऐसा करने से होगा नहीं कुछ इसलिए बोला देखो धर्म मजस्सम तय तो जो लोक धर्मान बाहिक बाहिक जो धर्म है और सब धर्म वो सब धर्मों को तय जो कोई काम का नहीं है कोई काम का नहीं है उसको फेंको एकमात्र क्या करोगे मजे धर्मम वजस्व अत भागवत धर्मों को अपनाओ भागवत धर्मों के बारे में विचार करो भागवत धर्मों अनुष्ठान करो सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति राधक खजे अहित की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसीदति ये भागवत में श्लोक आएगा शुरुआत हो अभी तो महिमा चल रहा है हम तो बुरा जिष्ट में बताया महिमा क्योंकि समय कम है सबई पुंसाम परोधर्मो यतो भक्ति राधक भगवान परात पर अखिलेश्वर विष्णु तत्व का चरण में अगर लगन लग गया इसी को बोलता है वास्तव धर्म बाकी धर्म जो तुम कर रहे हो, धर्म कर्म कर रहे हो कि यह धर्म कर्म नहीं है ये धर्म कर्म नहीं है तो धीरे धीरे गोकार्ण जी पिता आत्मजीव जी का सामने प्रवचन किया पिताजी का हृदय से अज्ञान अंधेरा को हटा दिया पूरा अज्ञान को काट के फेंक दिया और देने का बाद पिताजी मुक्त हो गया माता तो पहले मारे गए माता को वो धुंधुकारी जो बदमाश है दुष्ट है वो पिटाई किया माताजी माताजी माता जी, माता जी मारे कुएं में छलांग लगाकर उसका शरीर पतन हो गया और जो ये जो है धुंधुकारी बदमाश है Osionfish. जिसके कारण आत्मादेव जी घर छोड़ के चला गया गोकर्ण जी तो देखा माता जी मर गया पिताजी चला गया थोड़ा अज्ञान को हटा दिया और तो थोड़ा अपने तीर्थ तीर्थाटन तीर्थाटन तीर्थाटन करने के लिए निकल गया तीर्थाटन करने के लिए गोकर्ण जी निकल गया बोले क्या करे रह के पिताजी निकल गया उसको उसका जो प्रवचन के द्वारा उसका अज्ञान को हटा दिया माता जी तो पहले मर गया निकल गया घर से और बाद में क्या हुआ ये बेसवा लोगों के साथ एक साथ पांच वेसवा को लेकर धुंधुकारी उसी घर में रहना शुरू कर दिया अब तो कोई बोलने वाला कोई है नहीं पिताजी है नहीं माताजी मर गया और हम तो राजा है हमको बोल पूर्ण बोलेगा जो बोलेगा उसका साथ हम तो लड़ाई करेंगे ओ पांच वेसवाओं ने क्या की वो धुंधुकारी को आपस में आप लोग विचार किया कि ये तो बदमाश है चोरी डाका वो तो करता ही रहता है वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा उसको पकड़ के ले जाएगा तो हम एक काम करे जितना सारे धन संपत्ति वो लाए हैं चोर जो चोरी जो, जो, डाका डाल के सब जितना सारे जेवड़ा जेवर है ये सब जितना सारे संपत्ति है सब लेके हम लोग बंटवारा करके निकल जाए से और उसको मारके जाए और दुधुकारी को क्या की? एक सौ पांच मिलकर एकदम उसको खून करके मुंह का अंदर में जला हुआ लकड़ी घेस एकदम मार कर उसको सब जला कर, मार कर। पीछे जो मैदान पीछे जो गार्डन है बगीचे बगीचे का अंदर वो जो एक तो खोदा गर्द तो खोदा उसमें ये लाश को जो मुर्दा को एकदम गाड़ दिया ऊपर से पेड़ फेर पेड़ पौधा लगा दिया कुछ समझ में नहीं है कि कहा है क्या है और करके सारे पांचों पांचों पांच ही उधर भग गई पांचों पांच और उसके बाद धुंधुकारी तो मरने के बाद प्रेतात्मा का जोनी प्राप्त हुआ बड़ा कष्ट है ऐसा भी प्रेतात्मा है पिछले अढ़ाई साल से जिंदा है आपको मालूम नहीं पिछले अढ़ाई हजार साल से वो आत्मा है उसका मंगल नहीं हुआ क्योंकि जब तक संत महात्मा का मुखारवंस से प्रवचन सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता तब उसका मंगल नहीं होता आपको विश्वास नहीं होता सिर्फ एक सिर्फ एक घोष्ट एज भूत भूत पेत का बारे में इंग्लैंड में पिछले कितने सालों से रिसा छोड़ रहा है कितने सालों से रिसा छोड़ा भूतत्व क्या है कैसा है किस किस्म का है हम एक सच्चा घटना को उठाए हमारा गोड़िया मठ है। बंगाल में मिदनापुर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है अब सुने होंगे मिंदनापुर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में मिंदापुर जो मिंदापुर डिस्ट्रिक्ट में ना बड़ा मिंदापुर अब मिंदापुर डिस्ट्रिक्ट का जो शहर है जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो मिंदापुर शहर में हमारा गोरिया मठ वाले का एक मठ परम गुजरात जादापुर गुस्से महाराज सीरा भक्ति माधव गुस्से सब मिलकर मठ को बनाए थे वो मठ जो है एक जमींदार का बारी है वो भूतों का कबा भूत का मकान राजवारी है भूत कोई नहीं बिल्डिंग का आजू बाजू में जाता बोरे भूत है उसमें कोई नहीं जाता सच्चा भूत है ऊपर रात होने से धूम धूम छात से पत्थर गिरे ये गुरे बस सब बर के मारे भागे अब मिदनापुर में एक मठ बनाना है तो कानों में आया कि ऐसा एक बिल्डिंग है तो संत महात्मा तो बड़ा उत भगवान का अपना जन है वो भूत क्या करेगा हमारा देख ले हम चल तो जमींदार का जमींदार का साथ बात हुआ जमींदार बोले ये भूतों का मकान है आपको अगर लेने का हिम्मत है आपको अगर लेने का हिम्मत है तो ले लो हमारा कोई हर जाने हम लिख देते हैं आपका नाम पे बोला हम ले लें हमारा कोई भूत प्रेत का दृढ़ है नहीं दो और सब लिख दिया नाम पे लिख दिया और देने का बाद वहाँ रहना सफाई सुथ करके और भोग राग कीर्तन करके वहां शुरू कर दिया थोड़ा छोटा मोटा सेवा बाद में तो बन जाएगा धीरे धीरे डोनेशन आते रहेगा तो बनी जाएगा कोई कमी तो है नहीं ठाकुर जी का राज्य में जो संतो जो हृदय में चिंता करे तो सच्चा हो जाता ठाकुर जी का बात अब रात का टाइम में कौन सोए छादों से दुम इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है अरे बाप रे फिर महात्मा लोगों ने विचार किया एक काम करो इस पे संकीर्तन करो सही ढंग से इतना संकीर्तन किया इतना संकीर्तन है बहुत दिन तक बाकीर्तन के द्वारा पेतात्ता उधर से भके कोई पेताप्ता नहीं है अब हम जिंदगी में कभी नहीं गया उस मंदिर में बहुत दिन से वो मंदिर का इच्छा हृदय में मिन्नापुर मठ जो गुरे वो देखने का बहुत दिन से जा हमारा गुरुवर्ग का प्राचीन मठ है कभी अगर बुलाते रहते हैं लेकिन मेरा टाइम नहीं मिलता बार बार बुलाते हैं तो इसी दफे गया जन्माष्टमी के टाइम में तीन जगह प्रवचन था गाड़ी रेडी था इधर से प्रवचन करके उधर जाओ प्रवचन करो उधर से प्रवचन कर इधर उठो उधर जाके फिर प्रवचन करो वो मिंदापुर मठ में गया मिंदापुर मठ में गया तो घुसने का टे वाह बहुत सुंदर मठ है इतना सुंदर मठ है पुराना बहुत अच्छा लगा वहा प्रवचन हुआ वहां विग्रह है आप हजारों हजारों आदमी उधर जा प्रवचन सुनने के लिए आता है यहां तो किसी का रुचि है नहीं हजारों आदमी एक दिन एक दिन दो घंटा भी नहीं डेढ़ घंटा के लिए गया हजारों आदमी कोई जगह नहीं है जाने का हमारा ऐसा यहाँ तो रुचि नहीं है किसी का कहा उपयोग कमाओ और आराम से समय मिले तो जाएंगे देखेंगे प्रवचन है कौन सी बड़ा बात है <laughs> ऐसा तो बोलते ही रहते हैं महात्मा लोग हाँ। तो ये जो है भूतों का जो भूतों का जो चक्कर है ये वहां मुकान में धुंधु जो धुंधुकारी का प्रतात्मा घूमते रहते हैं और उदम बचाते रहे एकदम धुम धूम आवाज होता है और गोकौर्ण जी महाराज तीर्थाटन के लिए चले गए पिता तो मुक्त हो गया क्योंकि प्रवचन के द्वारा मुक्त कर दिया उसको गया बेचारा दसम से पाठ दस, दसम स्कंदों का पाठ करने के लिए बोला बिलचैन दसम स्कंदों का पाठ करो ठाकुर जी का चिंतन करो गोकर्ण जी तीर्थाटन करते करते गांव का ही किसी आदमी का साथ उसका देखा हो गया बोला आपको खबर है तो कौन सी खबर बोला आपका भाई आपका भाई भी नहीं उधर मारा गया कहा गया कुछ जाने नहीं वहा प्रेता बन के रह गया धुंधुकारी का ही वो प्रेता है वो घर में आप पिता तो पहले ही गया आप तो रहते हुए यार तो माताजी तो गुजर गई अब वो धुंधुकारी जो है वो आपका भाई है वो प्रेतात्ता बन के रह गया बड़ा उदम कर रहा है गोकुर्णी वाला चलो कोई बात नहीं तीर्थाटन तो चल ही रहा है तो हम गया में जाकर गया में गया में तीर्थाटन करते गए विष्णु तीर्थ है महाप्रभ भी गए तो ये प्रेतात्ता के लिए वहां पिंडदान कर दिया पिंडोदान था वो धुंधुकारी का प्रता था। और था का नाम पे पिंडोदान कर दिया और कई महीना बाद घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते वो सोचे कि चौ अपना गांव पे तो एक बार चले पुराना हमारा गांव है हैं ग्रामवासी हैं चलो गांव में चले और वहां पहुंचे जब गोकर्ण जी महाराज अपना गांव पे जब पहुंचे तो समय हो चुका था बहुत वो शाम ढल गया अंधेरा छा गया तो किसी ने देखा नहीं क्योंकि गांव का परिवेश है कौन किसका पीछे वो तो गांव गांव अंधेरा हो गया रात नौ बजने से पूरा बा, बा, सब क्यू बंद हो जाता और वो धुंधुकारी धुंधुकारी का पितात्मा वो बिल्डिंग में है वो मुकान पे और गोकर्ण जी सोचा कि कहाँ जाए किसको डिस्टर्ब करे अभी और किसी को कष्ट देना ठीक नहीं है तो अपना ही मुकान है कोई तो बोलने वाला है नहीं और जाके थोड़ा सफाई किया उसमें बैठ गया थोड़ा तो दीपक लगा के धुनी लगा के धुनी लगा के बैठ गया भजन करना शुरू कर दिया और भजन करते करते धुम एकदम धुंधुकारी का जो आत्मा है प्रतात्मा है वो एकदम उदम शुरू किया धुम दम धुम अरे कौन है रे धूमधाम शुरू किया बोले कौन है धुधुकारी का पितात्मा है और जवाब नहीं दे रहा है उसके बाद कभी हाथी का रूप पकड़े कभी ऐसा रूप पकड़े कभी ऐसा रूप पकड़े अब गोकर्ण जी महाराज के सामने दो होके उसको डरा डराने का कोशिश कर रहे गोकर्ण जी बोला ए तू कौन है ऐसा करके चिल्ला वो आवाज नहीं दे रहा है करके कोके रो रहा है तो गोकुर्ण जी महाराज क्या किया ऐसा अपना जो जनवी है इसको पकड़ कर तीर्थों का तो पानी है ही है गंगा जुमुना सब तो तीर्थ किया पानी लेके जहां से ओ करके आता दो तो वहां एकदम छिटका दिया देने का बाद मंत्र करके जब छिटका दिया तब तो उसका जवान खोला और जवान खोलने के बाद जवाब दिया तू कौन है तब तो जवाब देना शुरू कर दे अहम भाता तो दी धुंधु कार्य नामत नैव नोसेना ब्रह्मतम नशितम मैया हम आपका भाई है हमको याद है हमारा नाम धुंदुकारी है अहम भाता तो तुम्हारा भाई हूं मैं मेरा नाम धुंदुकारी अपना ही किए हुए कर्म का फल भोगत रहा हूं और किसी का दोष नहीं मेरा ही कर्म का फल? अब हमको बचाओ भैया बोल के रोना शुरू कर दिया इतना रोया इतना रोया गोकर्ण जी बोला ठीक है बोले तुम तुम्हारा प्रतात्ता का तुम्हारा नाम पे तो हम गया धाम में तुम्हारा नाम पे हम हम पिंडोदान कर दिया और तुम्हारा आत्मा अभी भी कैसे है ये तो ठीक नहीं है तुम्हारा नाम पे हम गया धाम में विष्णु चरण में हम पिंडदान कर दिया तुम्हारा तो मुक्त होना चाहिए था और तो तुम मुक्त हुआ। कैसे हुआ नहीं मुक्त हुआ नहीं तो धुंधुकारी ने रोते हुए बताया ऐसा माफिक तू पिंडदान करोगे हैं गया दानम सतेनापी मुक्तिर में न भविष्य गया में पिंडदान जो किया है इसके द्वारा 100 सौ पिंडोदान करो 100 बार तब भी हमारा आत्मा का मंगल नहीं हो सकता इसमें एक सिद्धांतों का बात है बड़ा भारी हमारा अंदर में डाउट हो जाएगा संशय पैदा हो जाएगा कि तमाम शास्त्रों में गया धाम का महिमा लिखा हुआ है एक पिंडोदान का साथ साथ ही मुक्त हो जाता और ये पिता तक कह रहे कि गया पिंडम सत्य नापी मुक्तिर में न कैसे हाउ इज देट पॉसिबल कैसे संभव है सौ बार मेरा नाम पे गया धाम पे विश्वचरण में तुम पिंडोदान करो फिर भी मेरा मंगल नहीं होगा मुक्ति। वो कैसे संभव है गया धाम को महिमा तो हम छोड़ नहीं सकता गया धाम का महिमा तो हर हालत में सच्चा है तो ऐसा कैसे संभव है इसका उत्तर मिलना चाहिए इसका उत्तर अगर ना मिले तो गया धाम का बारे में हमारा डाउट जाएगा। आ जाएगा संदेह आ जाएगा संशय तो गया धाम क्या बेकार है गया धाम में पिंडोदान किया तो बेकार है शायद बेकार है नहीं तो गया पिंडम सत्यना में मुक्ति अरे कैसा संभव इसमें सिद्धांत तो क्या है कोई महात्मा इसका बारे में बताता नहीं बताना चाहिए क्योंकि पब्लिक आम आदमी चो इजत कोमल विश्वास है श्रद्धा तो है नहीं ज्यादा और इसको ना सुने तो इसका अंदर में गया धाम के बारे में संशय आ जाएगा शायद बेकार है ये नहीं पहला बात तो ये है कि आपको मैं कह चुके एक, एक कहानी जो घटना है पहले कह चुके कि गोकर्ण जी का असली भाता नहीं है धुंधुकारी जो है वो किसी दूसरे खानदान से लाया गया बच्चा को गोदी में लिया और उसको एग्जिबिट किया प्रदर्शन किया ये आत्मोदय को बोला ये आपका लड़का है ना हम बताया था ना वास्तव वास्तव भाई नहीं है गोकर्ण जी का जो गोकौर्ण जी जिस मंत्र दे जब किसी प्रेतात्ता का बारे में आप पिंडोदान करोगे वो पिंडोदान का समय में उसका जो गोत्र है गोत्र जो है नाम गोत्र सही होना चाहिए अगर ना होए तो ठाकर जी जिम्मेदारी नहीं तो वो जो मंत्र दे क्या वो बेचारा उसको क्या पता था वो सोचा अपना ही खानदान का है वो दूसरे खानदान का था तो उसका बारे में जब पिंडोदान किया पिंडोदान कैसे फल मिलेगा पेथाथा को समझा मेरा बात ये उसका तो उस खानदान का है ही नहीं और दूसरे खानदान का बच्चा को लाके गोदी में खड़ा कर दिया बैठा दिया अब मेरा बच्चा झूठा कहीं का तो इसलिए फल मिला नहीं आप करने जी चिंतित हो गया अरे पिंडदान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ नहीं तो कैसे होगा अच्छा एक काम करो तुम अपना स्थान पर बैठो उधम मताओ मत हमको चिंता करने दो रात को भूत प्रतात्मा को बोले चुपचाप जाके बैठ हमारा एक गुरु भाई है वो हमारा गुरु माना काका गुरु का गुरु भाई उसका नाम है वन महाराज वो अक्सर ये सब करते हैं किसका पिंडदान ये हम करते नहीं हमारा एक कथा और लिखा ये काम है <laughs> मानी सेवा वो लोग करते हैं कोई योगि अनुष्ठान सब में भागते रहते हैं हमारा रुचि नहीं है थोड़ा बहुत कर लेते तो एक दफे एक एक एक लड़का का एक लड़का आत्महत्या किया उसका मां वैष्णवी है वो महाराज को बुलाया महाराज हमारा लड़का का ऐसा डेथ हो गया आप थोड़ा यज्ञ कर दो और यज्ञ करने के लिए बुलाया महाराज जी को महाराज जी आया तो कैसे करते रहते हैं और महाराज जी सुबह का टाइम में उसका बारे में यज्ञ करे पाठ आदि योग सब करे और रात का टाइम में जिस घर में सोने के लिए व्यवस्था किया उसी घर में आत्महत्या किया उसी घर में और महाराज जी सोए हुए धूमधाम दरवाजा को धक्का लग गया महाराज जी बोले क्या बात है कोई हवा नहीं है कुछ नहीं है ऐसा धक्का चल रहा है अर क्या बात है दरवाजा धूम धूमधाम आवाज हो रहा है महाराज जी सो, सो रहा था उठ के बैठ गया उठ के बैठ के लाइट जलाया वो चिंता क्या किया को है ऐसा जोर धक्का लगा रहे चारों दरवाजा कुछ नहीं हवा फवा बाद में समझ में आया शायद ये पेता की काम है और पेतात् बारे में बोला ए सुन अगर शांत रूप से बैठ जा तो काल तेरा क्रियाक्रम हम सही ढंग से करेगा तेरे तो को मुक्त बना देगा नहीं तो हम चल रहा है अभी तेरा मुक्ति नहीं होगा चल हाँ। ऐसा बोला सि अगर चुपचाप बैठ जा काल सुबह में तेरा हम क्रियाक्रम करे तेरे को मुक्ति बना देगी और ना करे तो तू मर हम चले मर तो गए है मोरा मोरते ऐसे बंगला में एक बात है बंगला में एक बात है मरा मरने के लिए आए यही मुर्दा मरने यही एक बात है हमारा स्कूल का मास्टर जी जो है सब एक बच्चा बच्चा लोग उधम बचाते थे गुस्सा होने का मोरा मोरते से ऐसा बोल देते थे मोड़ा कोई मौरा। मास्टर जी इसका माने क्या है इसका माने क्या है मर तो गया ही है अब मरने आया फिर है फिर यही है यही है इसका माने तो मर तो क्या ही है फिर उधम तू अगर ऐसा करे तो सुबह में तेरा क्रियाक्रम सही ढंग से नहीं करे हम चल रहा है तो प्रेतात् शांत होकर रह गया रात को सोने गया सुबह में उठकर महाराज सही ढंग से क्रियाक्रम किया कीर्तन किया सारे भगवत प्रवचन उसके बाद किया जो भी है यहां जो प्रेतात्मा है ये प्रेतात्मा के भी ऐसा है वह तुम चुपचाप उधर बैठ जा और हम पूरा रात सोचने दे क्या क्रियाक्रम करे जो जिसके तेरा मंगल हो जाए ऐसा माफिक प्रतात्मा तो हम देखा नहीं कि भाई 100 जन्म क्या बात है और ऐसा तो बदमाश किया ही है इतना ऐसा कोई घटिया काम नहीं है जो उसका जिंदगी में नहीं किया हुआ है ऐ तो है ही पापिष्ठ तो सुबह में सब सूरज अरुणोदय हो गया सूरज आसमान में चढ़ गया तो सारे गांव में हल्ला हो गया अरे गोकर्ण जी महाराज आया है क्या आनंद है क्योंकि महात्मा को सबको प्यार करता है कोई दुश्मनी तो है नहीं सारे आदमी गांव का आदमी महात्मा आया है गोकर्ण जी कैसे हो भाई क्या हो कैसे हो सब आके जुट गया और गांव में पंडित भी बहुत था पढ़ा लिखा पंडित सब एक जुट कर बैठ गया और मंत्रणा किया विचार करना शुरू कर दिया मेरा भाई जो है धुंधुकारी का ऐसा हालत है रात को वहां रहा था और ऐसा ऐसा बात है क्या कहे कैसा आचरण करे कैसा की पाठ करे कुछ करे जिसके द्वारा इसका मंगल हो जाए अब विचार करते करते कोई परफेक्ट वास्तव उत्तर नहीं आया तो गोकर्ण जी क्या किया अपना भजन बल के द्वारा हाथ में पानी लिया अतित्व का पानी और सूर्यदेव का ओर देखकर है सूर्य जी को प्रार्थना किया अगर आप कृपा करके मेरे को क्या साधन करना चाहिए बताओ जैसे प्रदाता का मंगल हो जाए नहीं तो क्या करे पानी देके सूर्य का गोति स्तंभन कर देगा इतना पावर है सूर्य जी एक जगह रह जाएगा ऐसा कई सर भगवत में आएगा महापुर भी उदाहरण दिया था एक मुनि कौन मुनि जिसको सुल में चढ़ाया था मांडव्य मुनि इसका कहानी हम बाद में बताएंगे सब एक साथ ही जो आगे आगे बढ़ेगा नहीं भगवत का था बहुत सारे याद हो जाता है तो ये जो जहर विचार करके सूरज ऐसा है तो महात्माई महात्मा तो महात्माई ठहरे और बड़ा भारी प्रेम के द्वारा प्रार्थना के सूरज जी हे सूर्य नारायण भगवान कीपा करके ऐसा साधन कुछ बताओ कि जैसे एक आत्मा का मंगल हो जाए सूरज जी से धीरे से एक शब्द आया और किसी को समझ में नहीं आया गोकर्ण जी का कान में आया भागवत जी का पारण करो पारायण करो भागवत जी सप्ताह प्रवचन करो एक हप्ताह का अंदर तो उसके द्वारा गोकर्ण जी क्या किए हम बड़ा बड़ा जिस्ट बोल रहे हैं बस संखेप बड़ा संक्षेप करके बता रहे हैं क्योंकि डिटेल्स बताने का समय नहीं है तो गोकर्ण जी महाराज क्या की पूरा गांव में भागवत कथा का पूरा व्यवस्था की हजारों आदमी आ गया सब भागवत कथा में बैठ गया अब बकता है गोकर्ण जी महाराज ये तीसरा अधिवेशन है अब सुबह में कह चुका तीन एक तो है परीक्षित एक तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन की एक है एक है नैवीस क्षेत्रों में क्षेत्रों में सुतोदेव गोस्वामी जी ने बताए और गोकर्ण जी महाराज का जो ये है ये एक प्रवचन है ये समय और गोकर्ण जी महाराज भागवत प्रवचन शुरू की मंगलाचरण आदि करके और पितात्ता को पितात्ता पितात्ता को भी बुलाया गया ए पितात्ता तू आ आके प्रवचन होगा इसमें तू बैठ जा अब हवा है पितात्ता मतलब हवा हवा कैसे बैठेगा हवा तो इधर से धक्का आएगा उधर चलेगा उधर चलेगा तो इसका बैठने के लिए एक खंबा एक खंबा मतलब एक, एक बाबो जो बांस है लगा दिया है साथ गांड वाला जो बांस है गांठ गठी लगा दिया वो तू ही इसका अंदर बैठ जा और प्रतात्मा क्या उसका नीचे घुस गया घुस के बैठा हुआ और एक एक दिन का प्रवचन हुए और प्रवचन के द्वारा क्या हो रहा है एक दिन का प्रवचन आ, पहला जो ग्रंथी है गांठ है फट फट, फट गया नेक्स्ट डे दूसरा दिन का प्रवचन हुआ दूसरा गांठ जो है फट फट, फट गया तीसरा दिन तीसरा चौथा दिन चौथा पांचवा दिन पांचवा दिन पांचवा सठा दिन सठ सातवा दिन सातवा जो है एकदम फाट के और आत्मा जो है वो प्रेतात्मा जो है वो एकदम अपना स्वरूप और जो स्वरूप उसका जो स्वरूप का उद्बोधन हो गया वो क्या किया ऊपर से ठाकुर जी का धाम से उसका लिए रथ आया ठाकुर जी का रथ आया कि ये धुंधकारी को रथ में बैठा कर ले जाए एक रात आया एक रात चार हाथ वाला सब बैकुंठ पार्षद आए नारायण चार अक्षर है इसके चार चार बैकुंठ का कहानी आए उसमें अजामिन को पकाने के लिए तीन दूत आया था क्यों तीन दूत और बैकुंठ दूत चार क्यों है महाराज बच्चे नारायण ये चार ये अक्षर है चतुराक्षरी चतुराक्षर इसमें चार चार ही आता है और जमराज का जो द्वार में जमराज जो पकड़ के ले जाते किसको देहो मौन वाक्य शरीर मन और वाक्य तीनों के द्वारा ही पाप आचरण होता है शरीर मन और अपना जवान तीनों के द्वारा पाप आचार्य जितना सारे पाप करते हो ना जितना सारे आदमी पाप करते हैं दुनिया में सब ये नया तो शरीर मन और वाक्य ए तीनों के द्वारा इसलिए तीनों तीन तीन दूत जमदूत आते आके पकड़ के ले जाए अब यहां जो है बात ये है कि गोकर्ण जी देखा कि एक रथ आया एक रथ आके उसको उठा के ले जा रहा है और गोकर्ण जी प्रार्थना किए गोकर्ण जी बोला देखो हमारा प्रवचन तो इतना आदमी के लिए हुआ था हमारा प्रवचन तो हजारों हजार आदमी के लिए प्रवचन कितना आदमी बैठा हुआ है को दर्शन किया क्यों कि तो महात्मा है बाकी लोग तो दर्शन नहीं किया उसी जगह आया विमान आया तो एक विमान देख के गोकर्ण जी प्रार्थना किया एक एक विमान क्यों लाए हो और इतना सारे मेरा श्रोता है श्रोतारोह मामा निर्मला इतना सोता है और वो ए, एक विमान लाए हो इसका लिए तो वहां से उत्तर आया बैकुंड पार्षोदों ने उत्तर दिया अरे सोवन किया है लोगों ने लेकिन मनन नहीं किया है जो सोवन कर रहे हैं उसका मनन नहीं होने से उसका कोई वास्तव फल नहीं मिलेगा सुकृति बन जाएगा लड़का पैदा होगा पोता पोती होगा पैसा आएगा इसी में लग इसी चक्कर में फंस जाओगे भागवत तो इसलिए बोला गोकर्ण जी प्रार्थना किए एक विमान क्यों लाए हो इतना इतना हमारा श्रोता है तो श्रोता है मेरा इतना आप लाए हो एक विमान बोले हम हम लोग क्या करें एक ही विमान भेज दिया ठाकुर जी क्योंकि आपका इधर जो श्रोता तो है ही है लेकिन सारे श्रोवण किया है लेकिन मनन नहीं किया डाइजेस्ट नहीं किया जैसे बहुत भोजन कर लिया लेकिन उसका हजम नहीं हुआ पचा नहीं पाए बहुत भोजन कर लिया भोजन के बाद तो हजम नहीं हुए तो किस काम का है एसिम्युलेशन डाक्टारी लोग बायोलॉजिकल में बोलता है अगर भोजन कर लो भोजन के बाद पचन अत पच जाए हजम हो जाए उसके बाद एसिम्युलेशन होता है अर्थात भोजन का जो खाद्य खबार जो खाया भोजन किया उसका जो रस है विटामिन है सारे शरीर के अंदर चला जाएगा अब कुछ नहीं हुआ तो जहां जहां खाया वहां से निकल जाएगा ये जो है ये तो श्रोवण किया तो है लेकिन ये श्रवण सही नहीं हुआ श्रवण ठीक नहीं हुआ इसलिए विमान एक आया इसलिए विमान विमान एक आया इसलिए ए ले जाए, गोकर्ण जी महाराज फिर से भागवत का प्रवचन का अनुष्ठान किया गोकर्ण जी तो अनुष्ठान किए धुंधुकारी तो मुक्त होकर चले गए लेकिन गांव वाले सबका लिए धुंधुकारी गांव वाले सबका लिए गोकर्ण जी फिर से प्रवचन किए सारे गांव वाले एकदम ध्यान से सुना हजम किया उसका भी मंगल हो गया ऐसा करके धीरे धीरे क्या हुआ गोकर्ण जी मुक्त कर दिया किसको धुंधुकारी को अब करते करते भागवत का महिमा जो है यहां तक आया है भागवत जी महापुराण का जोमराज जी महाराज यहां बहुत संक्षेप में कह रहे हैं डिटेल्स नहीं बोला यहां जो है गोकर्ण जी महाराज जो है गोकर्ण जी महाराज सबको मुक्त कर दिया और यहां देखो यहां जो है सब जोमराज जी महाराज अपना परसोदों को बुलाकर कानों में बता दिया देखो जो बद्ध जीव है जो भगवान का कथा कीर्तन बिल्कुल नहीं करते भगवान का दर्शन नहीं करता भगवान का नाम नहीं लेता भगवान का कथा नहीं सुनता इन लोगों के लिए हम हम युमराज जो है और हम है प्रभुर हम प्रभु रम अन्न नेना न वैष्णमा <coughs> बताया गया देखो जे सपुरुषमोपि बीक्षो पासहस्तम बदती यम किल तस्व करुण मूले परिहर भगवद कथा सुमो प्रभुरहम अन्न नेना न वैष्णमा जमराजी महाराज जब देखे हाथ में जो रस्सी है बद्द जीवात्मा को इधर संसार से बांध के ले आने के लिए है ना तो जोराज जी जब देखे वो सब अपना रस्सी अस्सी सब लेके हमारा दूध जो है हमारा पार्श्व देवीधाम तो मर्त तो धाम में जा रहा है तो उसको बोले ए, सुनते जा सुनते जा क्या हुआ बोले सपुरुषम सपुरुषम ओपिभिक्षो पास हस्तम बदती यमा किलत कर नो अपना परसुदों को हाथ में रस्सी आदि लेकर जाते हुए देखा तो बोले बेटा सुनते जा और क्या सुने बोले एक बात सुनते जा परिहरो भगवत कथासु सुमर तानो जो लोग भगवत कथा कीर्तन में मस्त रहते हैं उधर मत जाना उसको पकड़ के ले आना नहीं परिहरो भगवत कथा सुमत्यानो प्रभु रहा हम अन्न नीनम नैष्णवान हम हम दूसरा जो ये जो भागवत कथा कीर्तन में मस्त है इसका लिए विचार करने का इसका विचार करने का अधिकार हमारा नहीं है हम जो युमराज है युमराज बनके बैठे हुए हैं तो इसको पनिशमेंट देने का हमारा कोई अख्तियार नहीं है हमारा कोई अधिकार नहीं है ध्यान से सुनना बाकी जो जगत है उसका लिए हम मालिक है लेकिन वैष्णवों का मालिक मैं नहीं हूं साक्षात भगवान है वैष्णवों का जो मालिक है साक्षात ठाकुर जी है तो उसका लिए उसका विचार हम कर नहीं सके तो उसका विचार तो जहां देखोगे हरी कथा हरी कीर्तन चल रहा है भगवत कथा आदि वहां बिल्कुल मत जाओ वहां सब बैठा हुआ है सब भक्त है वो जिसका कानों में कथा जाए कीर्तन जाए वो तो एकदम मुक्त हो जाएगा उसका और उसका बात इधर लिखा हुआ है सुतु गोस्वामी जी कह रहे हैं कि असली बात असारे संसारे विषय कुल धीय खना पिबत सुख गाथातूल सुधम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कु कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी जत जत्सवर्णगत मुक्ति युक्ति कथनी असारे संसारे विषय विष संज्ञा कुल खनार्धम क्षमार्थम पिबत सुख गथातूल सुधम ये आसार संसार है ये संसार में सार वस्तु कुछ नहीं है संसार का मंथन करो तो कुछ नहीं निकलेगा संसार का मंथन करते हो ना कि इतना सारे संसार जी संसार का मंथन करते हो ना सारा दिन रात क्या क्यों राजी नहीं हो रहा है हां बोलो तो सही संसार का मंथन चल रहा है सुख को सुख नामक अमृत को प्राप्ति करने सार्व जाने अनजाने नोइंगली और अननोइंगली चल रहा है संसार का मंथन चल रहा है नॉन स्टॉप इसमें प्राप्ति करने का विषय क्या है भले मारा सुख संसार का सुख निकलेगा अब ठीक है आप देखो दुख भी तो निकालता है जैसे हम सागर मंथन का बात करेंगे सागर मंथन करते करते पहले क्या उठा था बीस हुआ बीस उठा था ना हलाहल बीस और कौन पिए अब तब शंकर बाबा का याद हुआ शंकर बाबा था याद बाद पहले नहीं हुआ अब शंकर बाबा का पास गया आप पियो थोड़ा हा हमको बीस पिलाने के लिए आए हैं <laughs> सब उसका चर्चा होगा बाद में अब जो ऐसा हालत है कि हलाहल बीस शंकर जी तो पिए गए पूरा ऐसा करके अब नीलकंठ बन गया इसका प्रसंग आएगा और पीने का समय हाथ ऐसा करके पिया और इधर से थोड़ा थोड़ा एक आध बूंद एक आध बूथ तो हाथ का इधर से निकल गया वो जो एक आध बूंद अगर धरती पे गिर गया उसके द्वारा साफ बिछुआ जितना सारे विषधर जो प्राणी है एक दो बूंद हाथ से गिर गया उसी से जितना सारे जहरीली पानी है जहर इसका सांप बिछुआ से लेकर तक्षक सारे विष डालने वाला सब वही विष का एकाध बूंद टपक के जमीन पर पड़ा उसी का नतीजा भोग रहे हो और कैसा भी शंकर भगवान ने ऐसा करके पान कर दिया अब सोचो तो ये जो है ये हलाहल बीज हमारा प्रभुपा जी सुंदर बताते हैं फूलों में आप सोचते हो सैथ मधु है मधु है।, है ना सब जानते हैं फूलों में ही तो मधु है।, है अगर हम कहें कि फूलों में बीज जहर भी है बोले महाराज दिमाग खराब हो गया क्या फूलों में जहर है फूलों में तो मधु है हा जानकारी कर लो फूलों में मधु है शायद है एट द सेम टाइम फूलों में जहर भी है जहर है जहर तुम सुना नहीं हां जहर सुना नहीं भी सुन लो फूलों में शायद भी मधु भी है और फूलों में बीस भी है फूल से जो मधु है मधु जो है शायद जो है बूंद बूंद करके लेकर मधुमक्खी इकट्ठा करके मधु का चाक बनाता है और जो बीस है वो किस वो जो फूलों फूलों का अंदर में जो बीस है उसका एक्स, एक्सपोज कौन करता है फूलों का भी फूलों का अंदर में जो बीस है इसका भी तो प्रकाश होना चाहिए नहीं प्रकाश होने से कैसे चलेगा भले फूलों का अंदर में जो जहर है इसका प्रकाश करते है लूता कीट लूता कीट इसका नाम है लूता किट लूता नमक लूता नाम के कीट है कीटाणु वो फूलों का अंदर जहर है उसको प्रकाशित करता है और फूलों का अंदर में जो जहर जो शहित रहता है उसका प्रकाशित करता है कौन मधुमक्खी जिसका पास जो है वही निकालेगा अगर किसी का अंदर में कामिनी है लड़की का बारे में सोचता है हर वक्त कामिनी कांचन वो अगर प्रवचन करे वो जहर तुम्हारा कानों में जाएगा तुम मरोगे हमारा करने का नहीं है कुछ पद्म पुराण का महिमा है वही हरि का सुना लेकिन एक ऐसा जगह से सुना जो बा, बाहर में राम राम राम राम कहते हैं अंदर में जहर है राम राम करे अ मल अपना राम राम जपना अब परायमल अपना ऐसा चिंतन है वो चोर है बदमाश है लेकिन प्रवचन करता है अब पद्मपुर में पद्मपुर में साफा लिख दिया कि देखो अगर ऐसा जगह कथा सुनोगे तो हमको हमारा महिमा का बारे में डाउट नहीं करना तो हमारा महिमा सही है भागवत जी का महिमा हां हरिकथा जो है हरिकथा शोभन करने के लिए ऐसा जगह जाओ तो उसमें क्या है जो मिलावटी हरी कथा है सुनने से क्या होगा जो इसमें तुम्हारा अंदर में जहर खोल जाएगा जहर आ जाएगा सर्पोचिष्ट सांप मिल्क जो है दूध जो है दूध तो पुष्टि कर आइडियल फूड है लेकिन दूध अब रख दिए हो किसी जगह और आपका अनजाने में कोई सांप आकर उस दूध में दूध को पी गया थोड़ा और सांप का मुख लगा तो दूध में जो दूध है उसमें जहर घोल गया आपको पता नहीं है अब वो खा दिया आप सबको पिला दिया घर में सारे एक साथ मर गया कृष्णनगर जो है बंगाल में कृष्णनगर बोल के एक जगह है कृष्ण जानते हो ना वो कृष्ण में एक दिन एक घटना हुआ बहुत दिन का बात नहीं पांच छ साल का भी बात नहीं है एक दिन सुबह में उठकर पड़ोसी पड़ोस जो अड़ोस परोस में आदमी देख रहा है वो परिवार का सारे आदमी मर गए अरे पुलिस को खबर गया पुलिस को हैरान की बात है एक आदमी मरे तो ठीक है सारे आदमी बाबा मा बच्चा जितने सब मर गए पुलिस को डाउट हुआ फॉरेंसिक से लोग आया आया पुलिस घेर के रखा है बिल्डिंग को बोले उसका तलाशी किया जाए तलाशी क्या कुछ मिला नहीं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जो डिटेक्टिव वो आया बहुत ध्यान से देखा बोले क्या कारण हो सकता मर गया और वो मरने का पहले वो देख रहा है कि भोजन का थाली जो है वो धोया नहीं भोजन का जो थाली एक एक में भोजन किया भोजन करके सब बाद में उधर ये उधर मडा हुआ उधर ऐसा कैसा बात है तो जरूर ये फूड पॉइजन जरूर है वो कैसे कौन पॉइजन दिया बाकी ढूंढते ढूंढते ढूंढते ढूंढते एक बिल्डिंग का पीछे बागान में जो गार्डन है उसमें देखा एक जहरीली साफ मर के पड़ा हुआ है इतना छोटा सा उसमें चैटी है वो चैटी वो चेटी वहां से लाइन लगाकर खाना जो है भोजन है वो रखा हुआ था उसमें चढ़ गया था चेटी जो है वहां से सांप का उधर उधर करके उधर से आके भोजन का ऊपर अब वो जो जहर है सारे के सारे मर गए अवैष्णव मखद गिरम हरिकथा मृतम सवणम नई बर्तव्य सर्पा आप तो बोले हम तुम्हारा हरिकथा सुना आप तो बोले हरिकथा सुना मंगल है हाँ। हाँ। मंगल तो है ही है लेकिन जैसे उदाहरण दिया अभी हम आप दूध को पान कर गए लेकिन दूध का तो कोई दोष नहीं जब दूध का जहर गोला तो आप मर गया उसमें तो दूध का क्या कसूर है भागवत कथा का, का क्या कसूर है भागवत कथा प्रवोक्ता जो है प्रवोक्ता का जो अंतर में जो कुत्सित डाली जहरीली भाव है वो तो प्रवचन के द्वारा शब्दों के रूप में आपका कानों में गया और ये आपका हृदय जो है कलुषित बना दिया और आप मारा गया भजन में तो गया ही नहीं कुछ कुछ हुआ ही नहीं उल्टा रास्ता भी चला गया अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथा मिथन शोबनम नहीं बकत महाराज हम तो वैष्णवों का मुख्य ही सोना हम तो वैष्णवों का मुख में ही सुना वो तो जिसका मुख में सुना तो उसका तिलक था वो आनिक भी करते हैं प्रसाद भी पाते हैं तो आप बोले आप तो बोले आप तो बोला अवैष्णव मुखद गिर तो वो तो वैष्णव है वैष्णवों का मुख में सुना बोले वो तो वैष्णव तो है ही है बाहरी दृष्टि में लेकिन अंतर में असुर है अंसुर अंतर में असूर है ये वैष्णव नहीं है वैष्णव होते तो जरूर आपका फल मिलता बाहरी दृष्टि में असुर है बाहरी दृष्टि में वैष्णव है आंतर में असुर है असुर कामिनी कामचन को इकट्ठा करने के लिए लग गया पीछे पड़ गया वैष्णवों का बेस बना के बैठा और कुछ नहीं होगा उसका प्रवोजन से क्या होगा होगा कुछ कुछ नहीं होगा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का यह याद हो गया है का कहानी जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज अभी सूरजकुंड में जहाँ मैं पहले भजन करता था जगन्नाथ दस बाबाजी महाराज का कुटिया है सूरजकुंड जो है सूरजकुंड कुंड सूर्ज, कुंड, सूर्ज कुंड का एकदम बगल में और सुजनार मंदिर वो थोड़ा सा दूर है वहाँ भजन करता बाबाजी महाराज का अभी सब जो कि 200 साल पहले का भजन कुटी रहे वो टूटा हुआ है सांप फाँप भरती है कुछ कोई नहीं है कोई बोझवा बोला था बाबा कहाँ जाओगे इधर भजन करो हम चोचा तो के पोहपात का आदेश तो ये है हम क्या करे जो भी है वो जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक दफे अपना सेवक जो है, सेवक जो जो है है बिहारी है बिहारी को लेके बोले चल वृंदावन में जाए घूम के आए थोड़ा सूरज कुंड से बाबा धीरे धीरे धीरे धीरे वृंदावन में वृंदावन कहा जहा केसी घाट है राधा मनन मोहन राधा दामोदर राधा शमसुंदर है ये सब जो है राधा रमन लाल राधा दामोदर सब कुछ है ना वो वृंदावन में चलो वृंदावन का दर्शन करके आए बाबा बिहारी बाबा को लेके गए और लाके लेके एक मंदिर का एक जगह था बाबा को बैठा दिया बाबा बोला बाबा आज एकादशी स्थिति है तो हमको इजाजत दो थोड़ा अनुमति दे दो हम पंचों को सिर्फ परिक्रमा करके आए बाबा ने बोला अच्छा बात है जा परिक्रमा करके आ हम भजन करें इधर बैठ के अब तो कुछ काम है नहीं सांस सांस गया संध्या हो गया रात रात रात रात तो 10 बोले क्या करे और रात को तो जागरण करना है एकादशी के दिन रात जागरण करो तो अच्छा है बड़ा महिमा तो रात जागरण करे एक जगह बैठे तो नींद आ जाएगा ऐसा करके तो ऐसा करे हम परिक्रमा बाबा हम एक काम करे पंचों को से परिक्रमा करके आ जाए धीरे धीरे करेंगे और सुबह तक आ जाएंगे आपका सेवा में उपस्थित हो जाए सुबह तक <coughs> सुबह तक आ जाएंगे चार बजे आ जाएंगे चार साढ़े चार और बाबा को दंडवत करके निकल पड़ा और रात का टाइम में हरे कृष्ण हरे राम करते करते परिक्रमा लगाया परिक्रमा करते करते परिक्रमा मार्ग में जुमुना का किनारे एक बड़ा बड़ा फंक्शन हो रहा है मतलब कीर्तन हो रहा है बड़ा अब हैरान हो गया इधर कीर्तन हो रहा है अच्छा ही हुआ अब एकादशी का दिन है अच्छा ही हुआ संत महात्मा का ढेर है इतना कीर्तन कर रहा है वहां थोड़ा बहुत समय जो है वो गुजार लिया और वहां सब महात्मा लोग कीर्तन कर रहे हो हल्ला हो रहा है बहुत सुंदर और जाने का टाइम में थोड़ा प्रसाद भी दिया महात्मा जा रहे हैं और प्रसाद देके जाओ वो प्रसाद देके माला फेरते हुए फिर सुबह के टाइम में पहुंचा पहुंच के प्रसाद को रख दिया और स्नान फान मना के बाबा का सेवा में पुपोस्थित हो गया और बाबा का सबने बोला बाबा हम दंडवत दंडवत करके कर बोला परिक्रमा बड़ा अच्छा हुआ हमारा और एक संतों का एक झुंडू मिला वहां बड़ा कीर्तन चल रहा था शोर मचा के हम भी कीर्तन में हिस्सा लिया और उसके बाद थोड़ा प्रसाद भी दे दिया और प्रसाद रखा हुआ है आ, बाद में हम देंगे अब प्रसाद को खोलने गया तो देख खून और पसी खून है और मांस है कुछ नहीं है नाखून है है है बाल ये है। तो क्या बात है? हरी राम राम बाबा बोला प्रसाद लाया था ऐसा बाबा बोला प्रसाद नहीं है वो वो संतों का जो झुंड है वो पेता है पेता बामन महाराज जी का जिंदगी में ऐसा हुआ भूतों का शादी दे दिया बामन महाराज जी <laughs> गांव से गुजरते हुए सारे भूत आ गए ओ ठाकुर मसा ओ ठाकुर मसा हमारे पास आ जाओ ये शादी नहीं हो रहा है टाइम जा रहा है अब थोड़ा शादी बना दो बामुन महाराज जा रहा है जोर जबरस्ती लेके ऐसा सुना है। तो ऐसा है तो हमारा जगन्नाथ दसवाजी बोले ये संत तो नहीं है संतो तो है ही है लेकिन अभी जो है प्रतापता है वो ठाकुर जी का माल खजाना जो है वो लूट किया ठाकुर जी का जो संपत्ति है सारे लूट किया इसका पनिशमेंट जो है इसलिए उसको पेताता बन के इधर बैठा और कीर्तन कर रहा है, ऐसा दिखावा उसका मुक्ति नहीं हुआ और उसका जोमराज जोमराज जी उसका भी अधिकार नहीं वो कीर्तन किया नाम किया था उसमराज जी का अधिकार नहीं उसको पकड़ के लेके ले जाए तो कीर्तन तो किया था नाम किया था इसलिए उसका जो अभी जो केस है वो ये सोलूशन नहीं निकला सोल्यूशन नहीं लिख रहा बामुन महाराज जी का एक शिष्य है बड़ा भले बोला वो परिक्रमा करते हुए केसी काट को उधर से गुजर रहा था क्या हुआ था एक प्रसाद था उसका अंदर में घुस गया और उसका जो तबीयत है धीरे धीरे ऐसा सुंदर चेहरा है धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है सब आदमी उदय क्या हुआ तेरा पर कुछ तो नहीं हुआ और रात का टाइम में रात का टाइम में उसका घर में आवाज आ रहा है तो बोले एक ब्रह्मचारी है उसका घर में किसका आवाज आ रहा है बोले लड़की का आवाज है लड़की का आवाज़ ब्रह्मचारी के घर में तो कोई लड़की आई नहीं सुबह का टाइम में उसको जोर जबरदस्ती से सबने घेर के बैठा है बोल कौन है कौन लड़की घुसा वो रोना शुरू कर दिया कोई लड़की नहीं है बोल ठीक से झूठा मत बोल हम आवाज सुना अंतिम में वो बोलने के लिए मजबूर हो गया बोला हमको बोला मार डालेगा बोला हम मार डालेगा तो अगर बोले पेतात्ता है पत्नी पे, पेतात्ता अब उसको हटाने के लिए सारे महात्मा लोग व्यवस्था किया वह चल अब जाओ इस शरीर से ये महात्मा का शरीर है वो भजन बल नहीं था आप सोचो कि भजन करने से भी पेता घुसता नहीं भजन अगर नहीं है शौच कर्म नहीं है तो उसी का अंदर में बा, बाहर में तिलक है सब कुछ है और भजन का बल नहीं है कुछ नहीं है सोचो आज सोचो कर्म आदि नहीं है उसको पकड़ेगा जिसका सोचो आदि कर्म परफेक्ट है जो प्रोमोशन आदि करता है कथा उसको नहीं पकड़ेगा बाद में जोर जबरस्ती सारे मिलकर उसको घेरा घेर के बैठा पिता को तो कैसे जाएगा बोल तू हम बोले भले एक महात्मा का अगर वास्तव महात्मा का चरण का पानी दे दो हम चला जाए तो ठीक है किसी महात्मा का नाम बोला ये महात्मा तो है ही है इसका पानी हम दे दे वरना ही चलेगा तो किसका पानी चलेगा वो तो तेरा जो गुरुजी है ये ये जो जिसको पकड़ा हुआ मुंह उसका गुरुजी जी अर्थात बामन गुस्सी महाराज बोले इसका चरण जल है तो दे दे तो इसका चरण जब तो नहीं है वो टूरा में है अभी तब तूरा में था महाराज बोले कहाँ टूरा है कहाँ वृंदावन है वहां से पानी कैसे लाए तो संभव नहीं बाद में ढूंढते ढूंढते एक भक्त बोला हमारा पास है गुरु का चरण का पानी बोले दे लिया वो पानी जो है पानी लाया गया उसका मुख में दिया तो प्रता तो छोड़ गया ऐसा कोई बनावटी कहीं नहीं है वास्तव यहां जो है ये असार संसारे विषय विष संगा कुल धीय खनार्धम क्षमार्थम पीबत सुख गथातुलदम तो संसार का मंथन कर रहे हो थोड़ा सा होश संभालो संसार का मंथन करते करते जहर भी उठ रहा है और कभी कभी थोड़ा आपका अमृत आह कितना सुख है पोता पोती लेकर ये भी आ रहा है ये भी तो अमृत है ना? हैं? बहुत दिन से देखा नहीं वो, बहुत दिन से देखा नहीं घर को जाना इच्छा होता है घर को भेज दे ऐसा ही है तो ये संसार का नाम है असार असारे संसारे विषय विश्वसंगा कुय विषय का मंथन हो रहा है हृदय में ऐसा करते करते जहर आ रहा है संग, असारे संसारे विषय विष्व विषय को क्या बोला विष असारे संसारे विषय विष्व संगा कुल और खनार्थन खेमारथम थोड़ी सी पल भर के लिए बैठो शांत होकर और भगवत कथा का प्रवचन सुनो शांत हो जाओ सब पागलपंती छोड़ो खानार्धन खमार्थन खमार्धन एक खंड के लिए बैठो दो चार शब्दों सुन के जाओ दिमाग में घुसे हृदय में घुसे तो मालामाल हो जाओगे आज नहीं तो काल खानार्धन खमारथम है पीबो तो सुख गथातुल सुधम सुखदेव गोस्वामी का श्री मुखार से जो पिघलते हुए जो अमृत है अमृत का वर्षा वर्षा ना अमृत का वर्षा हुई ये अमृत पान करो थोड़ा थोड़ा बहुत चक्के देखो सुखो गाता अतुल सुधम अतुल सुधम तुलना नहीं कि ये जो सुधा है अमृत है अनपैराल अनबिटर ये सुधा का साथ किसी जगत का जो सुधा है ये सुधा का कोई तुलना नहीं हो सकता भागवत कथा का, का अमृत जो है इसका साथ अगर किसी वस्तु का तुलना करने जाओ जाओ तो यू वुड बी पनिश्ड है तुमको शास्ती दिया जाएगा पनिशमेंट मिलेगा कभी भी भागवत कथा अमृत का साथ ये जो कुंभ मला कुंभ मला में जो अमृत मिलता है इसका तुलना मत करने जाओ ये मत पूछो हम कुंभ में गया था उसमें अमृत मिला ये अमृता नहीं चाहिए ऐसा मत बोलो अपराध हो जाएगा तो किमर्थम अर्थम व्यर्थम भो ब्रजोति कुत्सित कथे कि किस लिए तुम अपना जीवन को खराब कर रहे हो किस लिए अपना जिंदगी को खराब कर दिया कि किस कारण है किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजतो कुपत कुत् कथे किस लिए गलत रास्ता पर जा रहे हो किस लिए अपना जिंदगी को गंवा दिया खराब कर दिया किस एक बात प्रसंग में एक इस प्रसंग में एक बात मैं कहना चाहूं गुरुवर्ग उससे सुना है बड़ा हासी का बात है बोले दो दोस्त है दो दोस्त है दोस्ती बहुत बड़, बहुत बड़ा दोस्ती है और ये दो, दो दोनों दोस्त जो एक दूसरे का साथ ऐसा मिलता जुलता है ये जो करे ये भी वो करे ये जो बोले चल आज उधर घूम के आए ये बोले चल ठीक है घूम के आए और दोनों दोस्त में कदाचित एक दिन अपना मत का विरोध हो गया किसी कारण हुआ पूर्व संस्कार है ये बोलता है चल वहां आज एक, एक, एक फिल्म आया है फिल्म देख के आए और ये बोला नहीं एक महात्मा आया है वो महात्मा वृंदावन से आया हुआ है उसका थोड़ा प्रवचन सुने चल वो बोला नहीं वो फिल्म कल चला जाएगा आज हम फिल्म को देख ले बोला ना हम प्रवचन सुन जाएंगे वो ये क्या होगा देख दोनों में थोड़ा मत विरोध हुआ वो चला गया फिल्म देखने के लिए ये चला गया कहा प्रवचन सुनने के लिए लेकिन वो प्रवचन में बैठा हुआ है वो भक्त तो है नहीं गांव का ही आदमी है और लेकिन वो प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए हैं लेकिन उठ का मन चला गया दोस्त का पास फिल्म का उधर अरे कितना सुंदर फिल्म आज वो देख रहा है हमारा तो हुआ नहीं है महात्मा का कड़ा प्रवचन बड़ा कड़ा बात बोलता है प्रवचन सुनने को मिला चलो ठीक है अब बाद में क्या हुआ वो जो है वहां जो फिल्म देखने के लिए वो सोचता है ये बड़ा अच्छा काम किया महात्मा को उधर प्रवचन सुनने के लिए जाना था हम तो नहीं गया फिल्म देखने में बड़ा नरक का भाव है बड़ा सोच में पड़ गया अब फिल्म देखने में मन भी नहीं है महात्मा को देखा था महात्मा का दर्शन एक शब्द पहले सुना था अब उसका मन महात्मा का पास ही चला गया मन ही मन आ दोनों जो बाद में मिला और हमारा गुरु अर्गुन बोलता है दोनों में किसका क्या फल मिलता है बोलो तो ये जो फिल्म देखने के लिए गया उसका सत्संग का फल मिल गया वो साधु के पास मन चला गया और ये जो है इसका भागवत का सुनने के लिए वो चला गया उसका मन कहा चला गया है फिल्म देखने के लिए मन भग गया तो तुम्हारा मन जहां है तुम वहां हो तुम्हारा मन अगर ये प्रवचन में नहीं है तो तुम्हारा कथा का फल मिलना संभव नहीं दो चार शब्द हो गया तो सुकृति बन जाएगा एक सुंदर घटना है इसमें सारे जितना संसारी आदमी सामने बैठा हुआ सबका आकेल हो जाएगा बड़ा सुंदर कहानी कहानी नहीं है वास्तव ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा है शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभाजी ब्रजमंडल परिक्रमा किए थे ब्रजमंडल परिक्रमा करने का बाद परम पूज केशव गुशी महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा का व्यवस्था किए थे और प्रजमंडल परिक्रमा परम केशव गुसिहाम पुज केशव गुस्म का बाद शिल भक्ति थे तो महाराज जी और हमारा गुरु जी एक साथ रहते थे हमारा गुरु जी का मठ मंदिर नहीं था निष्किंचन एकदम शिल भक्ति तो माधव गो सिंह महाराज जी चौरासी क्रोश परिक्रमा के व्यवस्था की ऐसा नहीं कि गाड़ी लिया जंगल में गया थोड़ा गाड़ी उतारो देख लो ये है फिर गाड़ी में उठो एसी में ऐसा नहीं परिक्रमा तो परिक्रमा ही था अब तो वृंदावन देखने जाए कि एसी का टिकट लिया गया और दिल्ली से जो सेठ लोग आता है तो एसी गाड़ी लेके आता है गाड़ी को पार्किंग कर दिया और मालाई मलाई खा लिया कुल्फी खा लिया सब खा लिया पुचका भी खा लिया कचोड़ी सिंगाड़ा समस्या सो खाने के बाद बोले आप बिहारी जी को भी कुछ देना है तो माला ले लिया और थोड़ा कुछ बर्फी ले लिया और बिहारी जी को भी दे दिया बिहारी जी आप भी संतुष्ट हो जाओ अब वाले बिहारी जी का दर्शन करके आए ये बिहारी दर्शन जी बिहारी जी का दर्शन ऐसे होता है कभी बिहारी जी का दर्शन ऐसे होता है, है? कभी होता नहीं कभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए सारे सेठ लोग आता है दिल्ली से इनकम टैक्स का चक्कर में पड़ा हुआ है गिरिराज आपको दूध की धारा से परिक्रमा कर देंगे हमारा ये लपड़ा जुटा हुआ लपड़ा जुट गया है उसको खत्म कर दो ठाकुर जी ठाकुर जी इसी कारण में जुटे हुए हैं का परिक्रमा निशिंगदेव को यह परमाणु भोग लगाते हैं एक क्विंटल दूध का एक क्विंटल दूध का परिक्रमा परमाणु भोग दिया निशिंग में निशिंग देव को अब फिर बाद में कोई समस्या आया तो निशिंगोद को गाली दिया क्या याद नहीं है पिछले महीना में एक एक क्विंटल दूध का परवान् दे दिया था भोग लगा था आज हमारे जिंदगी में ऐसा समस्या क्यों आया परवान् खाने का टाइम याद नहीं था क्या खूब खा लिया आवाज हमारा समस्या आया तो निशिंगोद को गिरिराज जी को इसी काम के लिए इस्तेमाल करोगे वट इज द यूटिलिटी इसमें फल क्या है ठाकुर जी को गुलाम बना लिया ठाकुर जी को नौकरी दे दिया ना ठाकुर जी, जी हमारा व्यवस्था कर लो तुम नौकरी दे दिया ठाकुर जी का तो नौकरी चाकरी है नहीं तुम्हारा नौकरी चाकरी है दुकानदारी है और तुम ठाकुर जी को नौकरी दे दिया तुम हमारा देखना समस्या ना आए है।, है हमारा पोता जो है परीक्षा में पास करे ठीक से ठाकुर जी को सेवा में लगा जी ऐसा सेवा नहीं देना गुरु जी का पास वृद्ध समय था सौ साल का ऊपर गुरु जी गुरुजी का उम्र उस टाइम में बहुत सारे आदमी आते और दंडवत रोते हुए महाराज हमारा लड़का तीन बार जो सीए परीक्षा दिया पास नहीं हुआ और थोड़ा कीपा कर दो जैसे सीए परीक्षा पास हो जाए गुरुजी जी के पास गुरुजी जी हंसते थे और कोई आया इतना चेष्टा किया हमारा लड़की का शादी नहीं हो रहा है थोड़ा कृपा कर दू जैसे शादी हो जाए तो गुरु वो लोग जाने का बस देखो हमारा पास आया ये सब मांगने के लिए राजदरबार में राज दरबार में पहुंचो और राजा का सामने बोलो राजा जी राजा जी आपका सामने कुछ थोड़ा आपका पास कोई भूसा है कुछ वो बर्तन घिसने के लिए कोई छाई है एस तो थोड़ा दे दोगे राख जो है बर्तन घुसने के लिए थोड़ा राख दोगे राजा जी बोले उल्लू है कि क्या है हमारा पास राज में आया वो राख मांगने के लिए राख तो कहीं भी मिलेगा तो गुरु जी बोला देखो हमारे पास आए इसम मांगने के लिए क्या करे हाँ कोई आदमी आया गुरुजी बोला गुरुजी को बोला वृंदावन से आए हैं महाराज जी बोला वृंदावन दर्शन हुआ हाँ महाराज बड़ा भारी सुंदर दर्शन हुआ लेकिन वृंदावन इतना डांति है कोई उसका कोई जो ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन अच्छा नहीं है यहाँ टट्टी है वहां टट्टी है और सुअर चारों ओर सुअर घूम रहा है अब महाराज हमारा चश्मा लेके गया बंदर ऐसा करके गुरुजी का सन्ने इतना लंबा चौड़ा एक एक तो जो एक थो, एक तो तो कंप्लेंट जो है कंप्लेंट का एक तो पड़ा फर दो फर दो बड़ा भारी फरदो लगा दिया अब जाने का बाद गुरुजी बोला देखा जब वो लोग चला गया गुरुजी जी हंसते हुए बोला देखा बेटा देखा ये लोग वृंदावन दर्शन करके आए वृंदावन दर्शन करके आए वृंदावन में डाटी है चारों चारोर सिस्टम नहीं है चारों ओर कचरा है टट्टी है बांदर रहा है सुअर घूम रहा है ये वृंदावन दर्शन कर गया है और एक महात्मा का वृंदावन दर्शन क्या जैसे जयदेव कवि नाम सुने हो पयल पोल पय धि जलधित बान सी वेदम ये जो लिखा हुआ है जयदेव कवि इतना बड़ा कवि है बड़ा भक्त है उसका बड़ा कहानी है हम नहीं कहेंगे जयदेव को भी जब पागल का माप एक वृंदावन का और चल पड़े पद्दावती पत्नी जाते जाते वृंदावन का वृंदावन में कदम रखने का टाइम वृंदावन का बॉर्डर है ना यहां तक वृंदावन का सीमा है वृंदावन में पैर रखने जाए तो जयदेव को भी मूर्छित होकर गिर गया वृंदावन में जब वृंदावन में जब घुसने का वृंदावन का जो बॉर्डर है वृंदावन तो बॉर्डर नहीं है तो तो आप लोगों को समझा वृंदावन है असीम अनंत ये तो हम आपको समझाने के लिए बोल रहा है हैं तो ये जो है वृंदावन का जो चौरासी को उसका सीमा इसमें पैर रखने जाए तो जयदेव को मूर्छित होकर गिर पड़ा पदाबुती रोना शुरू कर दी क्या हुआ अब मूर्छा दसा आ गया क्यों बाद में जयदेव जी जब घुस में आया बोला कहा देवी मैं क्या कहा हमारा पैर को रखे जहा पैर रखने जाए वह सैम सुंदर और लाडली जी और राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ता है मैं अपना चरण को कहा धरू कहा चरण को रखे चारों ओर शैम सुंदर राधा रानी के चरण चिन्ह है और वहां देखो वहां बंशीवादन कर रहा है राधा रानी को राधा रानी को बगल में लेकर राधा रानी को एक साथ वो पैर का नीचे बंशीवट वहां मूर्छित होकर घेर पा एक वृंदावन है मेरा गुरुजी जा जीजी वृंदावन दर्शन के लिए जाते थे जब परम पूजवा भक्ति तो मधव गुस्से महाराज का साथ वृंदावन परिक्रमा पे रहते हैं उस घटना को बोल के हम छोड़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पूरा दिमाग घूम जाएगा आपका आप सिंसियर हो जाओगे तो पहले इस बात को खोल दे कि गुरुजी जी जब माधव गुस्सि महाराज जी का जाने का चले जाने का बाद भी गुरु बहुत साल रहे बहुत साल माधव गुस्से बहुत पहले चला गया गुरु साल तक एक सौ तीन चार साल तक बहुत दिन तक रहे तो गुरु जी जब अंतिम समय में नाइन्टी ईयरसो नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव ऐसा जो उम्र है गुरु जी किसी का इधर गुरु जी को अगर परम परमजा भक्ति वित्व कहते महाराज जी आपका लिए गाड़ी है गाड़ी में बैठ जाओ कोई कमाप लगाओ ना हम गाड़ी में नहीं चलेंगे जिंदगी में गाड़ी में चले नहीं हम पैदल चलेंगे आपका कष्ट होगा आप गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी में बैठो हम पीछे पीछे चल रहे नहीं गाड़ी में बैठेंगे नहीं, और ठीक है, उसी वृद्धो में 90 से 92 ऐसा करके किसी भक्तों का इधर हाथ रखे धीरे धीरे एक हाथ में लाठी पूरा वृंदावन दर्शन करते करने जा रहा है राधा कुंड कर किनारे जाके बिहल हो गया और दंडवत करके उठते ही नहीं और किसी भक्तों ने भक्त तो नहीं है मटेरियल आदमी है भक्तों का बेस बना के बैठे हुए हैं वो लोगों का एक टीम मना है गुस्सा हो गया और तीतु महाराज जी आचार्य जो है हाँ, मेरा गुरुजी जी को गुरु मानते हैं गुरुजी का गुरु है उनका गुरुजी का गुरु है माधव गुस्मारा मेरे गुरु जी मेरा गुरु महाराज गुरुजी है वो सीनियर गॉड बहुत बड़ा पर मुझे माधो कु उम्र से बड़ा है आपस में तो भक्त ही है कोई छोटा बड़ा नहीं है तो उसमें क्या हुआ पीछे से कोई भक्त लोग है एक साथ महाराज जी का साथ में आ, साम, सामने आकर शिकायत किया शिलाी गुस्से ही महाराज जी जो है वो अगर धीरे धीरे परिक्रमा करते ही चले तो हमारा देर हो जाता है हमारा इतना देर हो जाता, देर हो जाता वहां कब पहुंचे कब भोजन करें ऐसा बोला महाराज जी आस्ते आस्ते परिक्रमा करते हैं उसका पीछे परिक्रमा हम लोग को देरी हो जाता और महाराज जी क्या है आंख फाड़ के एकदम गुस्सा हो गया महाराज भक्तों का अपमान हुआ ना कि तो महाराज जी आग जैसा हो गया जाओ आप लोग जाओ परिक्रमा करो आगे चले जाओ हम नहीं जाएंगे हम तो ये महात्मा का पीछे जाएंगे क्योंकि महाराज जी का पीछे जाएंगे चलेंगे तो वृंदावन दर्शन होगा क्योंकि महाराज जी बृन्ावर दर्शन करते हैं महाराज जी का पीछे हम चले तो हमारा भी वृंदावन दर्शन हो जाएगा महाराज जी का पीछे पीछे वो अनुभव हमारा अंदर में भी आ जाएगा तुम लोग जाओ आप चले जाओ जल्दी जाके भोजन पानी करके सो जाओ आराम करो कुछ भी करो इसीलिए तो बिंदा बनाए हो जाओ गुस्सा हो के कभी भी गुस्सा नहीं करता महाराज लेकिन वैष्णव का अपमान हुआ तो ऐसा गुस्सा के जाओ चले जाओ भोजन करो आराम करो जाओ जल्दी चले जाओ। हम इसका पीछे जाए महाराज जी का पीछे जाए बहुत दिन पहले का बात है कह रहा हूं ये जो घटना बोला इसका बहुत पहले का माधव गुस्से महाराज जी गुरु जी सारे भक्त लोग जो है चौरासी को चल रहा है चौरासी को चलने का ऐसा विधान था चलते समय सब पैदल चले कोई गाड़ी नहीं इस समय गाड़ी का कोई साधन का कोई... साधन का का कोई कोई व्यवस्था नहीं से एक बैलगाड़ी है बैलगाड़ी में सारे सामान को जैसे रोसोई करने का जो सामान है चूल्हे हैं फिर वो कढ़ाई है इतना आदमी भोजन करेगा तो हाड़ी है है ना पात्र है वो गाड़ी में चढ़ाकर और जो सामान है लेप जो शरीर में देने का चादर कंबल सारे गाड़ी में चढ़ा दे दो दस गाड़ी बैलगाड़ी वो गाड़ी लेकर नेक्स्ट परिक्रमा यहां से चलकर जहां जाएगा वहां जाके वो सामान बैलगाड़ी वो जाकर उधर छोड़ देगा सामान और भक्त लोग कीर्तन करते करते परिक्रमा दर्शन करते करते अभी चरण पहाड़ी कभी गोबोर्धन कभी दर्शन करते करते धीरे धीरे वो जाएगा बाद में पहुंचेंगे ऐसा करते करे वहां भी टेंट होगा टेंट जानते हो ना तांबू वहां टेंट लगा के रख देगा भक्तों लोग जब पहुंचे वहां टेंट का नीचे विश्राम करे टेंट टेंट लगा हुआ है तांबू तांबू टेंट का नीचे सब और महाराज जी महाराज जो है गुरु जी माधव गुस्से सब रहते और दो दो दो तीन ब्रह्मचारी ऐसे रहते ऐसा ब्रह्मोचारी है जो ब्रह्मचारी रात भर सोएगा नहीं मसाल मसाल जलाकर वो टेंट का चारों ओर तांबू का चारों घूमते रहेंगे क्योंकि उस जमाने में जंगली जानवर भी है कोई आके टेंट का अंदर में उठा के ले जाए बच्चा को तो कोई इसलिए चारों हाथ में लाठी और सारा रात जो है ब्रह्मचारी जो है और तीन चार ब्रह्मचारी मसाल लेकर घूमते रहते चारों और लोग सोते इसी बीच में एक बुढ़िया क्या की वो बुढ़िया रात को उठकर किसी को पूछा नहीं और कैसे जो है दो दो तीन बमोचे तो है ही है उसने क्या वो बुढ़ी किसी को बिना बताए चल गई पानी पानी का जरूरत पानी के लिए कुएं का पास गई बुढ़िया है बहुत बुढ़ी और किसी को बोले नहीं पानी का जरूरत बोले वह बोली नहीं वहां जाके पानी लेने के लिए वो जो जो जो डब्बा है उसको डुबा नीचे फेंक दिया कुएं कुए से पानी खींचने खींचने के टाइम में क्या हुआ वो जो है स्लिपरी था स्लिप और झट से पानी नीचे चला गया कुएं भी उतना ऊंचा नहीं था बूढ़ी गया पानी के अंदर <laughs> बूढ़ी गया पानी के अंदर जाके ओ, ओ ओ कर रहा क्या बात है ओ कर रहा क्या बात है ब्रह्मचारी लोग का आवाज नहीं आया इसी बीच में किसी ब्रह्मचारी का पानी का जरूरत है पानी लेने के लिए अब ठाकुर जी का कैसा खेल है क्योंकि महात्मा का बदनाम हो जाएगा कोई मरा जाए तो इतना सिद्ध महात्मा है वहां मरा गया हमारा लड़का तो एक महात्मा जो है ब्रह्मचारी का पानी की जरूरत पड़ा वो पानी के लिए कुआ के पास गया बोले वहां से आवाज आ रहा है एक आवाज काहे का वो लाइट लगा कर देखा तो एक पड़ा हुआ है बुढ़ी पड़ी हुई तो सारे हल्ला मच गया गांव वाले सब आ गया आके एकदम हल्ला चिल्ला सारी जुट गया उधर और बूढ़ी को कैसे बचाया जाए बूढ़ी तो हिम्मत ही नहीं है रस्सी फेंक दे उसको पकड़ के आ जाए उसका मत बुढ़ी कैसे आए एक हो सकता किसी डब्बा को नीचे कर दो बुढ़ी अगर किसी भी हालत से बैठ बैठ गई तो उसको खींच के उठा तो किसी भी हालत से उधर से धीरे धीरे धीरे धीरे बूढ़ी को उठा के पेट से पानी जो है निकाल दिया फिर बूढ़ी होश में आया और उसी दिन रात को बारह एक बजे वो घटना हुआ और सुबह के टाइम में जो परिक्रमा दूसरे जगह चलेगा अब तो चलेगा इस जगह हो गया फिर दूसरे जगह जाके टेंट पड़ेगा उसी टाइम पे श्री भक्ति तो माधो गुस्सा महाराज मेरा गुरु जी अब प्रवचन दिया सुंदर अब पीस ऑफ लेक्चर सुंदर कहरी कथा बोलो देखो ये जो कुए है ये कुएं में पानी मिलता है पानी मिलता है ना बोला हाँ अब पानी मिलता है इसीलिए आदमी गया पानी का खोज में और गिरे हुए देखा तो निकाल दिया अगर ये, ये कुएं है इस कुने कुएं में अगर पानी नहीं मिलता तो कोई जाएगा नहीं मेरा बात समझा ऐसा भी तो कुएं है अंधा कुआ, अंधा कुआ अंधा कुआ नहीं है जिसमें पानी नहीं है गांव वाले को भी कुएं का सामने नहीं जाएगा नहीं जाया कभी नहीं जाएगा तो महाराज जी सुंदर प्रवचन दिए बोले देखो आज कैसा ठाकुर जी का खेल है एक सुंदर हरिकथा सुनो जिस कुएं में पानी मिलता है अक्सर आदमी जाता है अब कुएं में कोई गिरा हुआ दे गिरे हुए देखेगा गिरा हुआ आदमी को देखे तो उठा के निकल कर दे अब पानी नहीं होता तो अंधा कुआ है तो कोई तो नहीं जाएगा उसमें उठाने वाला कोई होगा नहीं जाएगा ही नहीं ऐसे जिस संसार में तुम्हारा जो संसार है इस संसार में अगर साधु संतो महात्मा का बड़ा प्यार है तो ये संसार तो है ही है है संसार को कुप माना गया भागवत में बहुत जाएगा भागवत में बहुत जाएगा संसार को कुप बोला कुए कुएं जैसा ये संसार कुप जैसा है एक कुएं तो है ही है लेकिन एक कुएं में अगर पानी मिलता है और तो संत महात्मा का कोई रोटी मिलता है। दो रोटी जैसे ब्रजवासी का पास हम भिक्ख्या करके खाते थे पहले जंगल में बरा अगर दो ब्राह्मणवाड़ी है श्रद्धा भक्त है तो उसमें क्या वो संसार में संत महात्मा जाते जानते एक गाली नहीं देता प्यार करता है तो उसमें गया तो दो चार शब्दों कह दिया संसार में कोई दुख हुआ कि किसी का पतन हुआ तो निकाल के बाहर कर देंगे और अगर उसमें संतो का कोई प्यार नहीं है सिर्फ गाली देता है फटकार देता है भालो लो यहां से देता है ना किसी किसी जगह संतो महात्मा गाली दे यहां मांगने के लिए आया तो वो जो संसार है उसको अंधाकूप माना गया वहां कोई संत महात्मा जाता नहीं क्योंकि क्यों वो जानता गाली देगा वो जाएगा ही नहीं चाहे धोनी हो तो वहां जाएगा नहीं वहां संत महात्मा जाएगा नहीं और दो शब्दों कहेगा भी नहीं वो अंधेरा तो अंधेरा ही अंधेरा में रह जाएगा जब जिंदगी भर अंधेरा अंधेरा में वो रह जाएगा उसका कोई निस्तार होने वाला नहीं है इसका कोई उद्धार नहीं हो सकता हम्म आज यहाँ तक प्रवचन को समाप्त करें असारे संसारे विषय विश्व संघा कुमार पिबत हो सुख गाथा तूल सुधम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजतो कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी युक्ति युक्ति कथने आपको याद नहीं है परीक्षित महाराज को हरि कथा सुनाने का बाद सुना के सुखदेव गोस्वाई मुक्त कर दिया था ये याद नहीं है ये चुनौती दिया वांछा कल्प दुर्गो से पास सिंधु पथिटान पावन नमः